शांति शांति शांति अहम वृक्ष गिरे कीर्ति पृ गिरेवा ऊर्धितों वाजिनी व स्वृतमस््रविण सवर्चस सुमेधाक्षि शंकोदन ओ शाशा शांति, शांति, शांति। ओ पूर्ण मद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदच्य तूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति ओम ओ आप्याय मंगा वाक्णु श्रोत्रथो बलिंद्रििया चर्व्रह्मषद महं ब्रह्म निराकुिया मह्म निराकोद निराकरणमस्तराक मे अस्त तदात्मन निरते य उपनिष्सुध मयि सयि संतो शांति शांति शांति शाति ओ में मनसि प्रति मनो में वाचे मे वाचि प्रतिरा विमे वेदस्थ शुत में प्रहासि ना धीते ना हो नेीतेनाहोरात्रे ऋत वी सत्य वदिषा तंमा तद वक्ता अब तो मबु अवतु, अवतु वक्ता ओम शांति शांति शांति शांति ओम ओम शांति भ्रिवाय मन ओिश्र कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्ये भद्रम पश्येम क्षीर्यज्रा स्थिस्तुषुवानोषेम देविता यदाु स्वस्ति नईन्द्र वृद्धशवा स्ति नूषा विश्व स्वस्ति नरिष्टनेस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओम शांति शांति शांति ओम यो ओ योदू यो वै वे वेद प्रणति तस्म तं हेबु प्रकाशम प्रपद्ये ओम शांति शांति शांति, शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तभ्यो नमः वंशर्षिभ्यो महद्यों नमो गुरभ्योप्लवरि प्रज्ञान घन प्रत्यग नारायणं पद्मं वशिष्ठ शक्ति तत्पुत्रपराशर व्यासुक गौड़पद मां गोविंदींद्रमता से शिष्य श्रीशंक्यमता से पद्म हस्तामल शिष्य तंत्रोटकर्तिकण्य गुरुं संततमान नस्मगुरू सततमा नी श्रुतिस्मृतिपुराल करुणा पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं लादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवपुन ईश्वर गुरुरात्ति मूर्तिभागिने व्योमद्व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नमः ओम शांति शांति शांति, शांति। कलाशाश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग में समायोजित उपनिषद ज्ञान यज्ञ आज द्वितीय दिवस है कल कृष्ण कृष्णयजुर्वेद कठोपनिषद के तीन मंत्र हो गए थे पीतोदका जगधत्रणा दुग्ध दोहा निरीद्रिया आनंदनाम तेलोका गति दतन ऐसे दान करने वाले दुखों को प्राप्त करता है इस लोक प्राप्त करता है यजमान तो नचिकेता ने देखा पुत्र के मोह से मेरे नाम पर ये बहुत तो अच्छे चीज सब करके और जो दान करते हो तो ठीक नहीं है तो क्रतु में जैसे अंग विधान किया गया सारे अंगों के साथ ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर क्रतु संपन्न होता है फलप्रद होता है यदि अंग रहित तो हो काम्य कर्म सफल नहीं होगा निष्काम कर्म करने पर कोई अंग विकल हो तो कोई आपत्ति नहीं है सकाम कर्म हो उपासना हो ठीक ठीक विधि विधान के साथ करना चाहिए नहीं तो पिता का अनिष्ट होगा तभी तो पुत्र हो करके पिता के अनिष्ट वारण करना मेरा कर्तव्य समान करके जाकर के पिता से पूछता है सहोबास पितरम तथा कस्में ईमान दास्यसी द्वितीय तृतीय तं उवाच मृत्यवे ता ददाति सोवाच पितर उवाच <coughs> पिता से कहा हे तत तात लौकिकत छंदस प्रयोग आ कभी कभी इसे कोई महापुरुष कहते हैं छोटा है तो ता नहीं कह पाता है तत कह दिया कस्में दाश्यसी ये तो विश्वजित याग में सर्वस्व दान करना है जितने संपत्ति धन सब दान करना है पुत्र वित्त तो संपत्ति ही तो उसको भी मुझे भी तो आपको दे देना है किसको किसी ऋतु के लिए दे रहे दोगे सब संपत्ति देना है तो पुत्र रूप संपत्ति को भी देना है तो मुझे किस ऋतु के लिए आप दे, दे दोगे इति उबाच ऐसा कहा द्वितीयम तृतीयम फिर पूछा फिर पूछा तो बार बार पूछने से पहले तो पिताजी ने उपेक्षा कर दिया कि बच्चा कुछ बलता रहता है छोड़ो बार बार जो कहता था ये क्रुद्ध हो गई कि ये बच्चा नहीं ये तो बाल स्वभाव से नहीं पूछता है तो क्रोध क्रोध होने पर ब्राह्मण चंडाल कहते ब्राह्मण भी चंडा, चंडाल चंडाल जैसे हो जाता है क्रोध है कि बड़ा दोष है नरक द्वारा कहा गया क्रुद्ध होने पर कोई रजगुण बढ़ जाता है तो क्रोध बढ़ जाता है उस समय पता नहीं चलता है कि रजगुण से क्रोध हो रहा है उस समय कोई कहेगा तो और क्रोध करेगा मैं ठीक जानता हूँ चुप रहो तो क्रुध होकर कहा तो मृत्यु तो आदा में मृत्यु यमराज को मैं देता हूँ क्रोध से कह दिया यमराज को देता हूँ फिर नचिकता सोचा जा करके पिता ने कहा यमराज को देने के लिए देने के लिए ऋतु को देना है यमराज का मतलब मेरे मृत्यु मरण पिताज चाहते हैं मन से विचार किया बहूना मेमी प्रथम बहूना मेमी मध्यम किंस्विद यम से कर्तव्य यहाँ करके दीर्घचिंता की पुत्र ने बहुना शिष्याण पुत्रण मध्ये मध्यम एमी गच्छा शिष्य तीन प्रकार शिष्य होते हैं बहुना में भी प्रथम हो प्रथम होता है मुख्य शिष्य गुरु की इच्छा अभिप्राय समझ करके करना आज्ञा देने के पहले ही कर लेना ये उत्तम है प्रथम है पुत्र अथवा शिष्य का और ये मुख्य वृत्ति है शिष्य और जो मध्यम है आज्ञा देने पर कहने पर इन संकेत करने पर कर लेना आदेश ज्ञा ऐसा करो तुरंत कर लिया प्रसन्न होकर के ये मध्यम वृत्ति है और निकृष्ट कनिष्ठ है अधम है जो कहने पर नहीं करना जो कहने पर भी नहीं मानता है उसको अधम कहते हैं तो अपने स्वयं नचिकता विचार करता है बहूनाम यतच निर्धारण बहुना मध्य बहुत में, में प्रथम होता हूँ ये मैं प्रथम होता हूँ और बहुत में कभी कभी नहीं समझ पाए नहीं कर पाए अभिप्राय तो कहते ही संकेत से कर लेता हो तो मध्यम वृति अर्थात तो कदापि मैं अधम नहीं कि आदेश हो और नहीं करे ऐसा तो कभी नहीं होता हूँ तो भी पिताजी ने मुझे कहा तुम यम तुमको मैं यमराज को देता हूँ तो किंचम से कर्तव्यम यम का क्या यम के पास जाकर क्या करना है यन मैं याद मेरे द्वारा पिता करना कराना चाहते हैं क्या करना है क्या करते हुए प्रयोजन में मुझे दे करके क्या करना है ऐसे विचार करके सोच विचार कर देखा ऐसा कोई तो नहीं है अवश्य ही क्रोध से कह दिया पिता ने समझ लिया क्रोध से जो बोल दिया तो भी जब ही मुख कर्म कर रहे हैं और मुख से निकल गया शब्द अभी भी शब्द जो उच्चारण करते हैं मन से विचार करके दृष्टि दृष्टिपूतम न्यशित पादम वस्त्रपूतम पीवे जलम सत्य पूताम वदित वाचम मनपूतम समाचरित ये सन्यासी के लिए विधान है सब के लिए जब पाद रखते दृष्टि दृष्टिपूतम नीचे देख करके दृष्टि के द्वारा पवित्र करके पाद रखे कोई कीड़े मकड़े कोई होगा तो उसके ऊपर पैर रखे मर जाएगा इसलिए पहले देख करके पाद रखे इधर उधर ऊपर बाएं नाएँ ऊपर नीचे नहीं देख करके नीचे सामने देख करके पाद रखे दृष्टि के द्वारा पवित्र हो जाता है दृष्टिपूतम न्यशित पादम वस्त्र पूतम पिबे जलम जल समय से वस्त्र से चांद करके उसमें कीड़े मकड़े हो सकते परिष्कार हो सकता है सत्य पूताम बदते वाचम कोई शब्द उच्चारण कर कहे तो सत्य से पवित्र करके बोले सत्य के द्वारा वाणी पवित्र होती है मिथ्या से अपवित्र होती वाणी वाघ इंद्रिय ने बाघ इंद्रिय के द्वारा परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई तो उसे पवित्र करें सत्य के द्वारा शब्द की पवित्र शब्द वाणी उच्चारण करे सत्य पूताम सत्य न पूताम सत्य से पवित्र होती और मन पुतम समाचरित कुछ आचरण करते सब मन से विचार करके ऐसे करने से क्या लाभ क्या हानि उसको क्या कष्ट होगा नहीं होगा आगे क्या विचार करके मनह पुतम समाचारित तो शब्द जब निकले गया ये वाणी तो सत्य होनी चाहिए मिथ्या नहीं हो इस अभिप्राय से जा करके पिता से कहा पिता ने तो कहा दिया मृत्यु को देता हूँ किंतु बोलने के बाद चिंता हुई शोक मन विभा क्या कह दिया शोकाभिष्ट पिता से जा कर के पुत्र कहता है अनुपश्य यथ पूर्व प्रतिपश्य तथा सस्मिवा मर्त्यच्य सी मर्त्य पच्यसे सस्मिवा जायते पुनः अनुप्य विचार करो अनुक्रम से विचार करो जैसे पहले यहां पूर्व पिता पितामह प्रमितामह किस प्रकार थे तथापरे प्रतिपश्य तथापरे अब अभी भी विचार कीजिए जो अभी भी अन्य लोग हैं सदाचारी हैं किस प्रकार है अर्थात कोई भी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं सदाचारी सब हैं तो वर्तमान भी जैसे देखते हैं पहले पिता पिता महवेश सत्य भाषण करते मिथ्या भाषण नहीं करते थे जो कहते थे ही करते थे तो उसके विपरीत तो जो असदाचारी है मिथ्याचारण मिथ्याचारी है ऐसा नहीं करते हैं सदाचारी और कोई मिथ्या भाषण करके भी कभी अजर हो जाएगा अमर हो जाएगा ये भी नहीं है हाँ मिथ्या भाषण करके यदि कोई अमर हो जाए तो कोई मिथ्या भाषण किया तो कोई लाभ है प्रारब्ध समाप्त होने पर कोई नहीं रखेगा मरना पड़ेगा और जो निंदा स्तुति प्राप्त होनी है अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार कोई सोते सत्य बोलेंगे तो हम निंदा करेंगे बेजीत होगी किंतु मिथ्या बोले सत्य बोले सत्य बोले मिथ्या बोले जैसा भी हो आपके कर्म के अनुसार आपको कभी ना कभी उसका फल मिल ही जाएगा तो फिर मिथ्या भाषण करना क्या लाभ है मिथ्या बोलकर कि कोई दुखी नहीं होगा कभी रोग नहीं होगा ऐसा हो कि झूठ बोले तो कभी रोग नहीं होता है तो अच्छा है रोग से निब, रोग निवृत्ति हो जाए आगे जो होगा झूठ बोले ऐसा तो नहीं है अथा मृत्यु को कोई जीत लेकर मिथ्या भाषण कर ये भी नहीं है वृद्धावस्था नहीं आएगी भी नहीं है तो क्यों मिथ्या भाषण करना सस्य में व मृत्यु पच्यते जैसे सस्य अनाज खेत में पक जाता है नष्ट होता है फिर होता है घास जम, जमीन में होता है नष्ट होते फ्री हो जाते हैं ऐसे ही जन्म वर्ण को प्राप्त करता है सस्य में व आ जाए तो पुनः सस्य जैसे फिर जन्म प्राप्त करता है ऐसे ही मृत्युमरण धर्म वाला मनुष्य है ऐसे जन्म को प्राप्त करता है तो मिथ्या भाषण करना क्या जरूरत है इसलिए जो आपने कह दिया मिथ्या नहीं करके वो आपने सत्य पालनी कीजिए मुझे यमराज के पास भेज दीजिए तो फिर पिता ने स्वीकार कर लिया सन्मति जो बोल दिया सत्यवासना करना चाहिए तो फिर ये यमराज के पास पहुंचे गया नचिकेता यमराज प्रवास में थे तो जब तक वो नहीं आए तब तक जा उनके पास जाकर के उनकी पत्नी आदि कहते भोजन करने के लिए नहीं कहा करके ऐसा रहा जो अपना लक्ष्य कर्तव्य जिसके लिए आए वही करना चाहिए ये सूचित तो होता है नचिकेता तब तो तक तो नहीं कहा रहा क्योंकि अमराज के पास गया उनके जिनके लिए पिताजी ने भेदा वही कर्तव्य करना है वही नहीं करके और कुछ नहीं करना मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ परमात्मा प्राप्ति के लिए साक्षात्कार के लिए वही करना चाहिए उसके लिए जितने कम न्यूनतम आवश्यक है इतने ही करे अधिक नहीं वही करना चाहिए उससे भिन्न नहीं तो ऐसा रह गया ना चाहिए तो आगे कितने उसको लाभ हुआ अपने कर्तव्य पालन करने के लिए निश्चित तो होकर के रहे आगे बढ़े तो अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होती है परमात्मा कृपा करते हैं तो जब यमर, यमराज आए तो उनकी पत्नी अथवा मंत्री ने रामराज से कहा वैश्वानर प्रवेशति अतिथिर्ब्राह्मणों गृहा तस्ता शांति कुर हर वैवस्वोदक ब्राह्मण अतिथि गृहान वैश्वानर प्रविशति ब्राह्मण पर जो अतिथि है घर में आते अतिथि वैश्वानर अग्नि के जैसे जैसे अग्नि आने पर घर को जला देती है अग्नि के संबंध से इसी प्रकार घर में प्रवेश करते ब्राह्मण अतिथि वैसान और अग्नि के समान और अग्नि जैसे घर को जला देती इस प्रकार ये सब नष्ट कर देंगे तत्वता हम शांतिम करवंती इसे ब्राह्मण अतिथि के शांति करे इस प्रकार इस प्रकार पाद प्रक्षालन आसन आदि देकर करके भोजन आदि देकर करके शांति अतिथि की पूजा करते हैं इसे शांति कीजिए हे वयोसत उदक मर जल लेकर जा पाद्य अतिथि है उसकी पूजा करनी चाहिए पाद प्रक्षण आदि जल लेकर जाओ ये उपलक्षण जल जल, जल लेकर के आगे आसन दे भोजन दे सब शांति कीजिए यमराज अभी नचिकता बालक है उसके पास पहुंचते हैं अतिथि मान करके उसकी सत्कार उसके सत्कार के लिए पूजा के लिए आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृता चेष्टा पूर्ते पुत्र पशूंश सर्वान्तृक् पुरुषस्य अल्पमेधसो अल्प मेधसो यसती ब्राह्मणोंग्रे आशा च प्रतीक्षा च आशा प्रतीक्षे आशा है जिस इष्ट वस्तु की इच्छा करते हैं आशा है जो ज्ञात नहीं है ऐसे कुछ वस्तु मिल जाए ऐसे आशा करते हुए मिल जाए कुछ मिल जाए यही मिल जाए और प्रतीक्षा है जानते हैं कुछ अर्थ के विषय में ज्ञान है उसके प्रति इच्छा प्रतीक्षा करते हैं मिल जाए कब मिल जाए ये वस्तु तो मिलने वाली कब मिल जाए ये दोनों आशा और प्रतीक्षा संगतम ये सत्संग सत्संग से जो फल होता है सत्संग का बहुत फल है शास्त्र में बहुत कहा गया सुनता सुनृता है प्रिया वाणी के निमित्त प्रियवाणी भाषण करना चाहिए सत्यँ ब्रूिया प्रिय ब्रूिया प्रिय भाषण करना चाहिए प्रिय भाषण के निमित्त जो फल प्राप्त होता है च श्रृणुतांच इष्टापूर्ते इष्ट पूर्त चापूर् अग्निहोत्रम वेदा चापाल आतिथ्यम वैश्वत चा अग्निहोत्र तपस्य अतिथिसत्कार वैश्वेदा अध्ययन ये सब इष्टकर्म है और कर्म पूर्तकर्म भी होता है वापी कूप आदि देवता च अन्न प्रदान आराम पूर्तमीत अभी दीयते वापी कूप देवता मंदिर अन्न अन्नदान आदि आराम करने के लिए रास्ता में ये सब कर्म है तजन्य जो फल होता है यागा आदि फल पुत्र पशुंच और धन पुत्रादि और पशुआदि ये एक बृंक्ते सर्वान् वृंक्ते स्रजन करता है नष्ट कर देता है कौन ब्राह्मण ये गृह अनशन वसती अल्पमेधस पुरुष से ऐसा अल्पबुद्धि वाले पुरुष क्या ये सब नष्ट हो जाते हैं जितने इष्टपुर कर्म का फल पुत्र पशु सत्य भाषण सत्संग आदि का फल जितने सब है सब को नष्ट कर लेता है ब्राह्मण एक किसका है अल्पमेध पुरुषस्य ऐसे पुरुष जो अल्पबुद्धि वाले यसे गृह ब्राह्मण अनशन बसती जिसके घर में ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है तो सब नष्ट कर देता है इस इसका अभिप्राय ऐसे अतिथि ब्राह्मण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में आ, कोई आया तो उसका सत्कार करे खुश करे कुछ दे करके छोड़े तो यमराज फिर आगे कहते हैं ये पहले तो बता दिया ऐसे ही ब्राह्मण अष्ट करते हैं अर्थात ये अपने को स्वयं अल्पमेधा मानते हैं अल्प प्रज्ञा अल्पबुद्धि वाले हमारे घर में आप बिना खा करके रहे तो अपना सब कुछ समाप्त तो हो जाएगा अपने को बड़े निकिष्ट मान कर कहते हैं आगे बरव प्रदान करते हैं तिसरो रात्रिर्यदवासी गृहे मे अनशन ब्रह्मन्न अतिथि नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्ति मेस्त तस्मा प्रति तृन् वरान्न वृणीष्व तीन रात यदवासी वासकीय मेरे गृह मर घर में अनशन् ब्रह्मण हे ब्रह्मण आप अतिथि नमस्कार के योग्य नमस्य पूज्य हे फिर भी तीन रात भय नहीं खा करके कर रहा हमारे घर में उसके लिए जो दोष है ये दोष शांति हो जाए आपकी कृपा से गृह में भोजन नहीं कराने का, के कारण ये जो दोष है दोष की शांति करी कीजिए शांति हो और यद्यपि आप आपके अनुग्रह से सब शांति हो जाएगी फिर भी कुछ अधिक आपकी प्रसन्नता के लिए मैं देना चाहता हूँ नमस्ते अस्तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु नमस्ते वस्तु कर नमस्कार आपके मेरे कल्याण हो आप कानून ग्रह कल्याण तो हो जाएगा किंतु मैं कुछ अधिक देना चाहता हूँ तस्मात प्रति तीन बरा मुनीषो एक एक रात के प्रति एक एक करके तीन रात आपने भोजन नहीं करके रहा तीन भर जो आप इष्ट वस्तु आपकी इच्छा है मेरे से मांग लो ले लो न सीखेता फिर भरा माँगते हैं शांत सकल्प सम शांतसकल्प सुमना यहाद वीतमनुर्गौतमो माभिमृत्यो तत्सृष्टम माभिवत्त प्रतीत एक त्रया, प्रथम बरमृ शांतसकल्प जिसका संकल्प शांत हो जाए पिता का विचार करते हुए कि सोचते होंगे पुत्र गया यमराज के पास क्या करता क्या होगा चला गया ऐसे करके उन जो मन में दुख है शांत हो जाए संकल्प और सुमनाहा सुप्रसन्न मना सुमना प्रसन्न हो यथा साधे मेरे प्रति प्रसन्न हो जाए वी तो हो वी तो क्रोध क्रोध शांत हो जाए मेरे प्रति क्रोध नहीं हो हे मनु गौतम पिता मां अभी अभी अभी मेरे प्रति हे मृत्यु तत्प्रशिष्टम तो आप जो मुझे भेज दोगे मां अभी बधे मा, मुझे मेरे प्रति प्रसन्न होकर के भाषण करे नहीं कि सोचे कि ये तुम्हारे तो क्या था प्रेत आया छोड़ो इसको भगा हटाओ ऐसा नहीं प्रतीत तो, और मुझे समझ ले मेरा पुत्र आया ऐसे प्रतिभा वही मेरा पुत्र करके ऐसे ही मुझे ग्रहण करें न कि मृत प्रेत हो गया ऐसे करके नहीं स्मरण कर ही मेरा पुत्र आया कर पुत्र उससे मुझे ग्रहण करें एक त्रयाणम प्रथम बरबने त्रयाणम अध प्रथम बरम एक बर माँग लिया उसमें बहुत कुछ माँग लिया एक बर है आप मुझे आप मैं वहाँ से वापस जाऊँगा उनका संकल्प शांत हो जाएगा प्रसन्न हो जाएंगे क्रोध भी नष्ट हो जाए मुझे ग्रहण कर ले प्रसन्न होकर के पिता के सौमनस्य पिता प्रसन्न हो और वो मेरा वापस जाना तो ही हो जाएगा जब यमराज इसकी पूजा करते हैं नमस्ते कहते ब्राह्मण स्वस्ति में नमस्ते अस्तु ब्राह्मण यमराज जी जिसको नमस्कार करते हैं फिर कहा हमारेगा फिर वापस तो जाएगा तो ये मांग लिया तो भी पहले पिता के संतोष मुख्य रूप से हाँ यमराज उपते तुरंत बर प्रदान कर देते हैं यथा पुरस्ताद पुरस्ता प्रतीत औद्दालकीर आरुणिमत्सिष्ट सुख रात्रिशितामोस्वाम दद्रिशिवान्न मृत्युमुखा यथा पुरस्ताद पुरस्तादालीर आरुणि मत्प्रसिष्ट तथा भविता जैसे पहले पिता तुम्हारे प्रति था तुम्हारे प्रति पिता की जैसी बुद्धि थी तुमको प्रतीत तुमको समझ करके ये मेरा पुत्र आया ऐसे करके मत प्रतिष्ठा में जब तुमको भेज दोगे तो आप जाओगे औद्दाल की अरुणी तथा भविता ऐसे ही हो जाएगा ऐसे रहेगा ऐसे समझ करके उद्दालक कही औद्दाल के कहा अरुण का पुत्र अरुणी के ऐसे करते औद्दालिक उद्दालक अरुण दो पिता के संबंध से कोई पिता होता है और कोई पालन करता है ऐसे दो के पुत्र अथवा उद्दालक ही अद्दालक ही उद्दालक का पुत्र होगा तो अरुण का पुत्र होगा तो दो पिता एक जन्मदाता एक पालन करने वाला मुझे मत प्रशिष्ट मेरे द्वारा भेजे जाने पर तुम कैसे ग्रहण करेगा और जो तीन रात सुखम सईता अभी पुत्र गया करके उनको दुख लगेगा तो निद्रा नहीं होगी नहीं सुख से सोएगा प्रसन्न होकर के वी तमनु हो क्रोधरहित तो होकर के तहम तो दृश्यवान् मृत्युमुखा प्रमुख मृत्युमुख से मुक्त होने पर तुमको इसे देख करके प्रसन्न हो करके तुमको ग्रहण करेगा प्रसन्न हो जाएगा ये प्रथम बरम प्राप्त हो गया द्वितीय वरमाग था नचिकेता स्वर्गे लोके न भय किंच न तम न जराती उभे तीर्थाशनाया पिपाशे शोकाति गोमोदते स्वर्गलोक स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है यहाँ तो रोगादिकार भय होता है अजर है अमर है देवताओं को कहा अजर जरावस्था नहीं है देवता स्वर्ग में हमेशा तीस तीस वर्षों उम्र वाला जैसे रहते हैं वृद्धा नहीं होते हैं जरावस्था नहीं है, रोग नहीं कोई भय नहीं और मृत्यु मरण भी नहीं दीर्घ काल रहते हैं जब समाप्त तो हो जाता है सर्व समाप्त तो होता है किंतु इतनी जल्दी समाप्त तो नहीं होता है न तत्वम न जरा विभूति और वहाँ तुम कुछ नहीं करो तो शीघ्र नहीं जाते हो बहुत दीर्घ काल में कोई प्रार्थ समाप्त होता है तो किंतु ऐसे यहाँ जिस प्रकार जल्दी जल्दी आप दौड़ते हो इसको इसको जिस किसको मार देते हो ऐसा नहीं न न जरा कोई जरा से भी भय नहीं करता है उभे तीर्थ असन आया चुत असन आया चुधा और पिपासे दोनों को पार करके शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोग शोक को अतिक्रम करके दुख रहित होकर के प्रसन्न होकर के स्वर्ग मोदते बड़े खुश से रहते स्वर्ग में बड़ा स्वर्ग सुख है जो इच्छा अभिलाष उपनीतम च इच्छा मात्र से वस्तु की प्राप्ति कोई प्रयत्न करना चुत पिपा से किया जब खाने की चाहे तब तो वस्तु प्राप्ति की प्राप्ति हो जाती है कहीं से मंगाना नहीं कुछ बनाना नहीं कुछ करने का नहीं किसको को कहने का नहीं इच्छा मात्र से जो वस्तु सब प्राप्त हो खुश आनंद होकर रहते हैं तो ये जो स्वर्गलोक है ये स्वर्गोलोक की प्राप्ति कैसे हुई उसका साधन आप जानते हैं आप बताइए सत्तम अग्निम स्वर्ग मध्य से मृत्यु प्रबृहित शब्दाना यम स्वर्गलोका मृतत्व भजंत एक तीय हे सर्ग त सग्नि सर्गम अद्य से मृत्यु हे मृत्यु त अग्नि सर्ग सर्ग के साधन सर्ग के केता, आप जानते हैं अध्ये स्मरसी जानते हैं आप सर्गलोक के के प्राप्ति का साधन प्रब्रि तम शह मह्यम सर्ग सर्गसाधन श्रद्धालु मुझे मैं स्वर्गार्थी मुझे कहिए कही स्वर्गलोक अमृतत्व तो भजनते जिस अग्नि अनुष्ठान कर्म करने पर स्वर्गलोक स्वर्गलोक य स्वर्गलोक प्राप्त करने वाले अमृतत्व तो अमृत हो जाते अमर धर्म हो जाते हैं देवत्व को प्राप्त करते हैं ये अमृतत्व तो आपेक्षिक है तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करते दीर्घ काल रहते तथा वर तृतीय द्वितीयन वृणे वरण द्वितीय वरण वृणे द्वितीय स्वर्ग साधन अग्निद्या ब्रवी तदुमे निबोध स्वर्गमग्नि नचिकेत प्रतिष्ठां विद्धि तम निहित गुहायां ते के साथ प्रब्रवीशा ब्रवीम कान व्यवहिताच व्यवहित होकर के धातु को बीच में ते आ गया ते प्रभ्रविमी तुमको प्रकर्ष न कहूँगा तदु में निबोध तद वो का अर्थ यद यद स्वर्गम अग्नि तद में निबोध मेरे वचन से समझो तत् सर्ग्यम अग्नि तत् तुमने जो पूछा स्वर्गसाधन अग्नि नचिकेता हे नचिकेता प्रजानन में कहता हूं मेरे वाक्य से समझो अनंतलोकाति की प्राप्ति जिससे होती स्वर्ग की प्राप्ति होती है अनंतलोकातिम अनोलोक की प्राप्ति जिसे अथवा प्रतिष्ठा और अनंतोलोकाति अथवा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा है आश्रय जगत का ये विराट रूप से प्रतिष्ठा है अग्निस्वय विराट रूप होकर के जगत की प्रतिष्ठा तम एक गुहायाम निहितम विद्धि ये जो अग्नि है विराट है ए बुद्धि पर गुहा में स्थित है उसको समझो जानो ऐसे अग्नि का उपदेश तो बहुत ही यहाँ उपनिषद ज्ञान प्रकरण है वो कर्म के विषय में ज़्यादा नहीं कह कर करके आगे फिर जैसे जैसे अग्नि ने कहा आगे स्पष्ट रूप से अग्नि कर्म करने के लिए क्या क्या सब भगवान यमराजने सौ कह लोकादीमिमुवाच तस्म यथा स चा तत्वत यथोक्त मथ से मृत्यु पुनरवा तुष्ट लोकादिम लोकाना आदि लोक के आदि रन, है प्रथम शरीर हिण्यक विराटे अग्नि विराटे तम उवाच तो अग्नि को कहा तस्मे ही न चिकेत न के लिए यवना ने कहा और चयन कर्म करने के लिए या इष्टका या यावत्तिर वा यथावा इष्ट चयन करते हैं स्वरूप से जिस प्रकार इष्ट बनाने के लिए इष्ट का आकृति ईट विभिन्न प्रकार ईट बनाते हैं यावत्तिर वा यथावा जितने संख्या और जिस प्रकार बनाना ईंट आपका आकार अलग है कितने संख्या से बनाना और ईट के द्वारा कैसे चयन करना ये शयन है शयन जैसे बनाते हैं कि चतुष कोण आकर अलग अलग प्रकार बनाते हैं दस कोण है, आकर बनाते हैं अलग अलग आकार बनाते हैं इष्ट का चयन करके कर्म करते हैं जिस प्रकार ये इष्ट का चयन जितने संख्या का सब जैसे पूरा पूरा बता दिया अग्नि अग्नि अग्नि विषय का कर, करने के लिए अग्नि कर्म करने के लिए जैसे जैसे यमराज ने कहा सचा भी तत् प्रत्यवदत्त यथोक्तम और कहती नचिकता ने फिर सब जैसे जैसे कहता था सुनकर के करके प्रत्यवदत्त और ठीक ठीक ऐसे ही कह दिया समझ करके ऐसे उत्तर दे दिया जैसे सुना शिष्य को कुछ उपदेश करते हैं ग्रहण करता है ग्रहण कर बोलता है तो गुरु प्रसन्न होते हैं इसलिए गुरु पूछते हैं कितने ग्रहण किया ग्रहण नहीं किया तो फिर बताएंगे उपदेष करेंगे कोई कोई परीक्षा के नाम सुने कर भाग जाए परीक्षा देने का हम आए हमको तो पूछते हैं हम क्या बच्चे हैं भागे भाग। परीक्षा के नाम से कई पूछेंगे हम कल को परीक्षा करेंगे तो, तो, नहीं आएँगे दो तीन दिन अथवा कोई कोई सोचते हैं कि परीक्षा तो पहले होती है दस मिनट के बाद जाएंगे दस मिनट जाए जब परीक्षा समाप्ति हो जाए तब तो पाठ सुनेंगे तो कभी कभी ऐसे पढ़ाने वाले शुरू से पढ़ा देते हैं परीक्षा बाद में करते हैं किंतु नचिकता इसे ठीक ठीक बता दिया यथोत्तम अथा से मृत्यु पुनर्वाह तुष्ट जैसे यमराज ने कहा इसे जो उत्तर दे दिया है बोल दिया तो मृत्यु पुनर्तुष्ट रे पुनर्वाह संतुष्ट होकर के तीन वरत देने के लिए तक कहा था खुश होकर के एक वर्त अपने मन से और दे दिया तम तमब्रवीत प्रीयम तेव तवेद्य दधा भूय तवैना भविताय श्रृंकां चे चेम्यमनेकूप गृहा तम अब्रवीत प्रियमाण महात्मा महात्मा यमराज ही बुद्धि वाले महां आत्मा ये आत्मा बुद्धि महात्मा प्रीयम प्रीत खुश हो गए तभी प्रसन्न होते हैं आचार्य जो उपदेश करते हैं उसको कोई ग्रहण कर लेता है ग्रहण करता है तो प्रसन्न होते हैं उपदेश सफल होता है तभी वरम तब यहा यह अद्य भूय ददा तुमको भूय और एक वरम में देता हूँ अभी देखो देता हूं। दे रहा हूँ तुरंत तृतीय वर्ग तो में अपने खुश होकर पहले देते इसको ले लो तुरंत दे देते हैं तवे नामना भवितायम अग्नि ये जो अग्नि का उपदेश किया अभी से अग्नि का नाम हो जाएगा नचिक नाचिके तो अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा आगे वेद आगे इसका नाम है नाचिके तो अग्नि नचिकेता संबंधी अग्नि है उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा रिमाम अनेक रूपा श्रृंकाम ग्रहणम ये इसको भी ग्रहण करो इसमें दो आ गया पहले तो उसमें वरम आ गया था एक बर देता हूँ कह कर, कर के देते समय भूल दे वो भूल जाते हैं खुश होकर देते हैं जब प्रसन्न होकर देते इसको भी ले लो इसको भी ले लो बुलाया था किसको देने के लिए इसको दिया और तुरंत देखा रुके चाहे इसको भी ले लो चलो इसको भी ले लो ऐसे किसको बुलाया था एक देने के लिए उसको दिया उसके बाद और कोई देखा चलो इसको भी ले लो इसको भी ले लो ऐसे ही वरण ले लो कह कर के तब प्रारंभ करते हैं तुम्हारे नाम प्रसिद्ध होगा और ये देखो ये माला को ले लो ये श्रृंखला है माला है भी है माला है अथा शब्द करने वाले माला है अनेक रूप विचित्र और उसका अर्थ है अथवा कर्ममयी गति जैसे कर्म करके गति है अग्निविद्या ऐसे और भी कर्म में ही गति और कुछ उपासना और कुछ कर्म ये भी समझ लो कर्म विज्ञान जो अनेक फलों का हेतु तो, अन्य भी ग्रहण करो उसको उपदेश किया कि इसको एक पढ़ाया तो खुश हो जब पढ़ लेता तो हो करके, तो <laughs> है तो प्रसन्न होकर के तुम क्याप्ति पंच को पढ़ाऊँगा कोई कोई सोच हमको तो न्याय में पढ़ना है हाँ करके फिर आते नहीं <laughs> बोली व्यक्ति पंच का तो डर लगता है <laughs> तो कहीं पैसे बुला करके पढ़ाते तो हमको ये ग्रंथ पढ़ा दूंगा अर्थसंग्रह पढ़ा दूंगा अर्थ सुनने से थोड़ा खुशी लगता है कहा अर्थ यदि भी पढ़ते समय कष्ट होता है किंतु अर्थ नाम से बड़ी खुश हो जाते है चलो हम भी अर्थसंग्रह पढ़ेंगे तो ऐसे खुश होकर पढ़ाते इसे कहे इसी प्रकार ये कर्म ये भी ले लो और कुछ दे दिया त्रिनाचिकेत संधि त्रिकर्म कर जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञम देव मीडियम विधि नीचाएम शांतिम्यंत में त्रिणाचिकेत ये तीन बार जो नचिकेत तो अग्निचयन किया त्रृणाचिकेत त्रिभी संधिमेत्य तीन से संधान सम्मति को संबंध को प्राप्त करके माता पिता आचार्य पहले माता पिता उसके बाद आचार्य उपदेश ग्रहण करें उनके अनुशासन माता का अनुशासन पहले माता पहले गुरु होती है उसके बाद पिता का उपदेश हो उसके बाद आचार्य तीन से अनुशासन प्राप्त करके ये अनुशासन प्राप्त करने से ही अनुशिष्ट होता है योग्य होता है सफल होता है जीवन क्योंकि इन इनसे ही सब ज्ञान प्राप्त होता है इसलिए अन्यत्र यथा मातृमान पितृमान बधे जैसे माता पिता आचार्य जैसे अनुशिष्ट जैसे कहे इसी प्रकार तुमको आचार्य उपदेश किया करके ये आज्ञा के संवाद में आता है अथा श्रुति स्मृति और शिष्ट पुरुष से श्रुति के द्वारा स्मृति के द्वारा और सदाचार सिस्टम महापुरुष से भी अथा प्रत्यक्ष अनुमान आगम से ही त्रिभी संधिम एत्य प्रत्यक्ष अनुमान आगम से संधि संधान को प्राप्त करके संबंध को प्राप्त करके त्रिकर्मकृत तीन कर्म इज्ञा अध्ययन दान याग दान अध्ययन जो करता है त्रिकर्मकृत जन्म मृत्यु तरती जन्म और मृत्यु को पार कर लेता है तीन बार नचिकित अग्नि चयन करे माता पिता आचार्य अनुशासन प्राप्त करे श्रुति स्मृति शिष्टाचार के अनुसार चले और त्रिकर्मकृत याग अध्ययन दान कर्म करे तो मृत्यु जन्म मृत्यु को पार कर लेता है ब्रह्म यज्ञ ब्रह्मजश्च सुज्ञ ब्रह्म से जात हिरण्य से जात ब्रह्म ज विराट है अरुज्ञ है स्वज्ञान स्वरूप है सर्वज्ञ है देव विधि ईडियम ईडियस्तुत्य पूज्य ऐसे देव उनको जान करके उपासना करके निचाय इमाम इमाम इमीचाय ये जो कर्म निचाय साक्षात्कार करके अहम अस्में प्रकार साक्षात्कार करके अत्यंत शांतिम एति अत्यंत शांति को प्राप्त करता है अतिशय शांत होता है स्वयं विराट पद को प्राप्त कर लेता है उपासना कर्म या अग्नि कर्म नाचिकित तो अग्नि अनुष्ठान करे उपासना भी करे ज्ञान कर्म समुचय करने पर विराट पद की प्राप्ति हो जाती है स्वयं विराट हो जाता है इसी प्रकार जो हिरण्य गर्भ प्राणी की उपासना करता है स्वयं हिरण्य गर्भ रूप को प्राप्त करता है अभी अग्निक का फल कथन करते इस समाप्त करके आगे चतुर्थ चतुर्थवर के लिए तृतीय वर्ग के लिए तृणचत में दिख्त विद्वांशिनाचिकेत समृतुपाशापुरत प्रणोद शोकातिगो मोदते स्वर्गलोकेचिकेत जितिन प्रकार नचि नचिकेत का या इष्टा यतिर यथ था वह तीन प्रकार जैसे इष्ट का ये तीन संख्या जिस प्रकार करना है इसको जानकर कर त्रय में तत्त विधित्व ये तीन को जानकर कर ठीक ठीक जान करके एवं विद्वान चिन्हुते नाचिकेतम ऐसे जानकर के जो नाचिकेत अग्नि चयन करता है सं, कर्म संपन्न संपादन करता है अनुष्ठान करता है सम मृत्युपाशान पुरतः प्रणुद्य मृत्यु के पास बंधन को पुरतः का पूर्व पहले ही पहले शर्यपात के पहले ही नष्ट करके मृत्युपाश बंधन है अधर्म अज्ञान राग द्विषादी है मृत्यु के बंधन इसको पहले ही नष्ट कर देता है अधर्म नहीं अज्ञान राग द्विषादि से रहित तो हो जाता है नष्ट करके ये नष्ट होने पर शोक से शोक निवृत्त तो होता है ये किसी प्रकार कोई भी साधन करे अज्ञान राग द्वेष अधर्म इनका त्याग राग द्वेष है बड़े शत्रु है ये रागद्वेश को पहले समाप्त करके आगे शोक आती को भानस शोक दुख से रहित तो हो जाता है स्वर्गलो के मोदते स्वर्गलो के विराट पदे में रह करके विराट को जब अहम अश्मी करके साक्षात कार्य कर है अहम ग्रह उपासना आत्मस्वरूप की प्राप्ति उपासना करके विराट रूप से तद्रूप को प्राप्त कर लेता है ए सत्यग्निर्नचिकेत स्वर्गो यमृणीता द्वितीयन वरेण एक तमग्नि तवे प्रवक्षति जनास तृतीय वरम नचिकेतु प्रणीसो ए सत्य अग्नि तुम्हारे अग्नि उपदेश किया मैंने जो तुमने मागा हे नचिकेत स्वर्ग स्वर्ग के लिखित स्वर्ग साधन यम द्वितीयन वरण अवृणी जिसको तुम द्वितीय वर्ष वर्ण किया था ये तम अग्नि तबैव प्रवक्षती जनास जनाह को जनासह आज जसे असुभ असुभ हो जाता है जनाह एक तम अग्नि तबैव प्रवक्षंती ये अग्नि को तुम्हारे नाम पर कहेंगे पहले वर दे दिया था और स्मरण फिर करा देते तुम्हारे नाम से कहेंगे लोग नचिकेत अग्नि के नाम प्रसिद्ध हो जाएगा और तृतीय वरम हे नचिके तो हे नचिकेत तो और तृतीय वरम आग लो जल्दी जब तक देने के लिए कुछ कहा था नहीं दिया है तब तो तक तो मैं ऋणी हूँ ऋणवान जैसे है इसलिए ऋण मोचन करने के लिए मैं कहा इसको देने के लिए और जब तक तो तृतीय वर नहीं दिया तब तक अब बाकी रहा तो ऋणवान जैसे ऋणी जैसे मैं हूँ इसे तृतीय वर मांग लो जल्दी ले लो अब यहाँ तक तो कर्म कांड में जैसे विधि मंत्र विधि निषेध वाक्य है कर्म उपासना आदि है इसके द्वारा वर करके कर्म उपासना फल कर्म उपासना समुच अनुष्ठान करे तो विराट पद की प्राप्ति ये सब जितने वर्ग के द्वारा सूचित तो हुआ संसार के अंतर्गत तो फल है कर्म और उपासना का ये इसके आगे इसमें सब प्राप्त होने पर भी हिरण्यगर्भ की पद की प्राप्ति भी हो जाए स्वर्ग भी जाए तो कृतार्थ नहीं होता है आत्मज्ञान होने के बिना कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है इसलिए आत्मज्ञान के लिए आगे प्रकरण आरंभ किया जाता है ये प्रेत विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत के ना अस्ती चईके विद्यामिशाया हम वराेश वरस्तृतीय या इं प्रेते विचिकित्सा विचिकित्सा संदेह प्रेते मृत्यु के विषय में मरने के बाद आत्मा अस्तीत के ना अस्ती चईके कोई कहते मरने के बाद मृत्यु के बाद मनुष्य मरण गया तो अस्थित एक आत्मा है कोई कहते हैं कोई कहते हैं शरीर मनो इंद्रिय नष्ट हो गया और क्या आत्मा ना वो क्या है जो कहते हैं अस्थि ये देह इंद्रिय मन बुद्धि से आत्मा है जो अन्य देह को प्राप्त करेगा इससे आत्मा है परलोक को जाता है और कोई कहते और कुछ नहीं है देह नष्ट हो गया भस्मी बुत हो गया और क्या है और क्या है कुछ नहीं है ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ये संदेह है कोई कहते है कोई कहते नहीं तो सामान्य लोग को संदेह होता है वस्तु तो है अथवा नहीं है ये तो त्वया अनुशिष्ट अहम विद्या आपके उपदेश से इसका मैं ठीक ठीक समझ लो जान लूँ वराणा में सरस तृतीय ये तीनों वर में से तृतीय वर है ये आत्मा ज्ञान इसे आत्मा का ज्ञान मुझे प्राप्त हो क्योंकि ये ज्ञान ये सामान्य रूप से नहीं होता है आपके उपदेश होगा ये देह के बाद आत्मा है वो आत्मा कैसे क्या है इसका ज्ञान कैसे प्राप्त हो इसके बारा में मांगता हूँ तो अभी आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है उपदेश करने के लिए अधिकारी की योग्यता होनी चाहिए योग्यता नहीं हो तो अधिकारी ग्रहण नहीं कर पाता है साधारण रूप से सर्वत्र उपदेश तो किया जाता है जो योग्य अधिकारी वो उपदेश का फल प्राप्त कर लेता विद्या ग्रहण कर लेता है अयोग्य ग्रहण नहीं कर पाता है तो जब एक शिष्य को उपदेश करते हैं थोड़ी परीक्षा करके क्या ये योग्य है या नहीं इसलिए परीक्षा करने के लिए यमराज कहते हैं देवे रत्रापि विचिकित्सित पुरा नही सुविज्ञेय मनुरेश धर्म अन्यं वरम न चिकेतो वृण मामोपुरमा सृजैनम कहते ये तो देवताओं का भी संदेह है इस विषय में अतरापि बीचिकित्सा पूरा पहले भी ये पहले भी इसे संशय था देवता भी संशय करते थे सामान्य लोग की क्या बात है देवताओं लोग जो सोच जानने वाले उनका भी संदेश हुए इस समय था अरे अणु रेसा धर्म ये धर्म आत्मा को कहते ये अणु बड़े सूक्ष्म है नहीं सुज्ञ इसका ज्ञान सरल से नहीं होता है बड़े सूक्ष्म है इसलिए इसको क्या तुम करोगे अन्य वर्म भागो न सीखे तो बड़े प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारे पूरे खुश हूँ दूसरे ब्रह्म आ गए ये छोटे चीज क्या उसे मिलेगा जैसे कौवा का कितने दानते हैं क्या मिलेगा उससे क्या बहुत शिक्षा है कोई सरल से ज्ञान नहीं होता है और ये तो संध्या देवताओं को भी था ये तो ऐसे संधि था इसलिए माँ माँ उपरोही कहते इसके लिए मुझे रुको नहीं जैसे कोई एक ऋण ग्रहण करता है एक ऋण देता है ऋण देने वाले को कहते उत्तम रा संस्कृति में ऋण लेने वाले को कहते अधमर न ऋणा में अधम होता है जो ऋणा ग्रहण करता है ऋण देने वाला उत्तम होता है वो जो ऋण देता है और ऋणा लेने वाला कुछ ज्यादा चाहेगा पकड़ेगा वो माँ वापस करो वो डर जाएगा ऋण लिया है जो आस्तिक है भय करते हैं और ना तो हो तो, तो थापड़ लगे तो मैंने कब दिया था तो मैंने क्या है कि मैं हमको पता नहीं आस्तिक हो तो डरते हैं तो ऐसे है लोगों कुछ तो लिया है जो कहेंगे दे दो तो डर जाता है रुक जाता है चुप जा खड़ा हो जाएगा फिर कहे हम कुछ दिन के बाद देंगे फिर जब चाहे जहाँ रास्ता में पकड़ा है कब दोगे तो डर जाएगा हम देखे ये रामराज कहते मुझे इसे नहीं रोको जैसे अर्धा मरण कोई रण रुकता है मामा ऊपर उसे इसके लिए मुझे ज़्यादा जोर नहीं कर सुझाई ना इसको तो छोड़ दो इस कोई दूसरा बार माँग लो अच्छे बरमागे लो निकता तो सामान्य नहीं है पिता के योग्य उत्तम वृत्ति पुत्र है सतपुत्र है पितृसत्य पालन कर यमराज के पास गया और पहले पिता के समनुष्य और अग्नि स्वर्ग साधन मांगा आगे तो कृतार्थता की प्राप्ति कैसे हो ज्ञान का जिज्ञासु जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो अन्य वस्तुओं में वैराग्य होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है वीरहतः नहीं हो तो जिज्ञासा भी नहीं होती है उसकी जिज्ञासा थी तो पहले भी वैराग्य था तब तो वो उत्तर देता है देवेरत्रापि विचिकित्सित किल तम च मृत्यो यज्ञेय आत वक्ता चाश्यवादृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतः कश्चे ये तो प्रसिद्ध आपने कहा देवेरत्रापि विचिकित्सा इसी विषय में देवताओं को भी, भी संदेह हुआ था और आपसे मैंने सुना अत्यवं है मृत्यु न सुविज्ञ माथव और आप कहते हैं कि सुविज्ञान नहीं आत्म तत्व तो तो सरल से ज्ञान नहीं होता है तो फिर आप जिसे वक्ता कहाँ मिलेंगे तो आप वक्ता आचार्य से तादुर्ग अन्य होना लभ्य कहीं इधर उधर ढूँढेंगे तो आपके जैसे वक्ता भी कहीं नहीं मिलेंगे तो आपके पास आकर के जो कहीं नहीं मिलेगा जो देवताओं का संदेह है अत्यंत सूक्ष्म है और जिसे वक्ता को प्राप्त करके अन्य वर् क्या मांगेंगे से नान्य वरत तुल्य ए तत इसके समान कोई दूसरा वर है ही नहीं अन्य सब तो अन्य फलक है को मुझे दीजिए और कोई नहीं इसके बराबर कहाँ है एक तो सब बड़े बड़े देवताओं के संदेह है और आप भी कहो तो सुबिग् नहीं है तो आप जैसे वक्ता है आपके जैसे ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेगी तो मृत्यु के बाद क्या होता है तो आप ही जानते हैं इसलिए इसके विषय में आप कहजिए अन्य वरत एत्य तुल्य वर अन्य नहीं कोई बराबर नहीं है फिर ये कहते हैं देखो मैं देता हूँ इनके बराबर नहीं क्या अच्छा अच्छे बर में दे सकता हूँ ये ले लो पुत्र बहुन शतायुष पुत्रपौत्रा वृणीष्व बहून पशून हस्तिरण्यमश्वान्न भूमिर्महदातन वृणीष्व स्वचीव शरदो यदिक्षसि शतायुष शत ये यशा ते शतायुष सो आयुवाले पुत्रपौत्रा तुम्हारे भी पुत्र पौत्र को प्राप्त करो जो आयु पूरा पुण्य जीवन प्राप्त करे आयु दीर्घायु पुत्र हो मर जाए तो बड़े दुखी होते हैं पुत्र पौत्र पौत्र भी मर गया बच्चा होकर और दुखी है तो स्वत आयु सौ वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र को मांग लो जितने चाहे एक दो नहीं पुत्र पौत्र सब स्व आयु जीतने वाले पुत्र और बहुन पसुन हिरा हस्ती हिरण्यमय अस्वान और पुत्र पौत्र मिल जाए धन सम्पत्ति नहीं होगा तो बड़े दुख है इसे कहते बहु पशु भी ले लो हस्ती हिरण्यम हस्ती और हिरण्य अश्व धन सम्पत्ति जितनी चाह ले लो और इनको सब लेकर कर कहाँ रखेंगे गो आदि ले लेंगे हस्ती हिरण्य पशु बहुत रखेंगे तो ये राज्य भी ले लो भूमेर महद आयतन ब्रि ये पृथ्वी बहुत दीर्घ आयतन बहुत मंडल साम्राज्य पूरा देश तुम ले लो तुम सम्राट हो जाओ और सब मिल जाए यदि मर जाएगा तो क्या होगा इसे कह स्वयं से जीव शरदय आवद इच्छति जितने चाहत तो जीने के लिए तुम इतने वर्ष जीवित रहो जितने जितने तुम्हारी इच्छा है जीवित रहो प्राण धारण करो कोई तुम कोई जाने नहीं कर सकता है तो स्वयं भी दीर्घ हो जाए पुत्र पुत्र भी धन सम्मति बहुत ही सारा भूमंडल प्राप्त हो जाएगा सम्राट हो जाएगा तो ले लो कितने अच्छा अच्छा फल ये तो तुल्यम यदि मन्य सेवनमृणी स्वित्तम चिरजीविका च महाभूम नचिकेतस्तमेधि कामा तो काम भाजम करोमी इसके बराबर जैसे मैं दिया उसके बराबर और कोई बर है तो उसको भी माँग लो वित्तम जितने धन समय और धन माँग लो चिरजीविका च पहले कह दिया सैम जाव यावद इच्छसी चिरजीवी भी नहीं ले लो महाभूम नचिकेत तम यधि ये महात भूमि दीर्घ राज्य में त्व यधि त्वम भव सम्राट हो जाओ सब कुछ तुम्हारे साथ अध्ययन में रहेगा और कामान तो काम भाजम करमी काम्यंत यदि कामा हाँ कामना विषय जितने है सब काम्य वस्तु को मैं प्राप्त करा देता हूँ काम भाजम इच्छा से जो चाहते प्राप्त मैं सत्य संकल्प हो जो चाहते सौम्य दौगा ये ये काुर्लभा मृतलोक सर्वान् काम संदत इमा इमाना सरथा चतुरिया नी दृषा लंबनी या परिचारयस्व आभिर्मतापरिचारस्व नचि के मरणमाक्षि ये ये कामा मनुष्य मृत्युके दुर्लभा काम्यंती काम विषया कामना के विषय जो मनुष्य लोक में दुर्लभ है सर्वान कामन छंद सार्थ है सो सब काम्य वस्तु की अपने स्वेच्छा इच्छा से कोई अंकुश नहीं इतने इतने कम संकुच नहीं करो जितने चाहे स्व मांग लो सर्वानु कामान छंद स्वच्छंद अपनी इच्छा जितने चाहे सब मांग लो इमार रामा दिखा देते क्या मांग सकते दिखा दे अपसर्या को सामने देखा देखो इमार रामा शरथा शत्र अवसर सो है राम मनुष्य को खुश करने वाले रामा रामायण ति पुरुषानिति रामा अवसर दिव्य अवसर केवल अवसर नहीं सरथा रथों के साथ ज्ञान के साथ और तूर्य है वादा वाद्य वादित वाद्यादि के साथ है देखो जैसे चाहो अभी नृत्य करेंगे और जितने चाहो ले लो इन लोगों को न ही मनुष्य मनुष्य में इसे प्राप्त नहीं होता है अफसर बड़े सुंदर होते हैं सब नृत्य की सब में कुशल होते हैं तो ऐसा मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते रथक कितने सुंदर देखो बाध्य कैसे ले लो आभिर मत प्रताभि परिचार मेरे द्वारा दी गई इनके द्वारा अपनी सेवा कराओ जो चाहे सेवा करो पाद प्रक्षणादि शुश्रूषा सब कराओ हे नचिकेत मरण महानुप्राक्षी ये मरण के विषय में पूछो नहीं मरण संबंधी प्रश्न मरने के बाद हे या नहीं ये वो क्या मिलेगा कौा के दांत है या नहीं तो या चार पांच दांत उसे कुछ प्रयोजन नहीं ये देखो इन सब ले लो मरण हम मान प्राची मरण के विषय में कुछ पूछो नहीं इसे प्रलोभन करने पर न वो नहीं ग्रहण करता है जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है विषय के पीछे नहीं भागता है रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त होने पर उसको भी तिरस्कार करता है तभी आगे विद्या की प्राप्ति होती ही थोड़े चमत्कार रिद्धि सिद्धि सम्मान धन संपत्ति के पीछे भाग गया गया, रास्ता चट गया तो वैराग्य ही ब्रह्म विद्या का साधन अत्यंत वैराग्यवतः समाधि वैराग्य अत्यंत दृढ़ होना चाहिए तो ये दिखाते हैं ऐसे अधिकारी होने से उसके विद्या की प्राप्ति होगी शोभा यदंति कई तत्व जरयंति तेज अभी सर्व जीवितमलम एव तब एव बा तब नृत्य गीत काल को इनके स्व स्वभाव संधिह मान भाभा ये साम ये जो पदार्थ है काल को रहेंगे या नहीं रहेंगे ऐसा संदिग्ध है जो पदार्थ दिखते हैं एक क्षण के बाद काल को क्या रहेगा क्या होगा कोई पता नहीं सो जाते खुश होकर के पता नहीं क्या होने वाला भूकंप होता है तो भूकंप हुआ सोचते समय मर जाते हैं पता चला भूकंप क्या क्या हो रहा है दो एक दो मिनट में ही मकान गिर जाता मर जाते हैं तो ये जो दिखता है काल को क्या होगा पता नहीं है। मर्त्य मर्त्य जो मरण धर्म भाला है जो भोग है ये भोग्य पदार्थ काल को रहेगा नहीं रहेगा सोधे माना हो अंतक अंतक अंतक अंत करने वाले यमराज ये जो सब कुछ जन इंद्रियाणाम तेज जरयंती जो भोग है इंद्र के तेज को नष्ट करते हैं तेज की हानि होती है इंद्रिय में ग्लानी होती है भोग से थक जाता है इंद्रिय भी थक जाती है देखते देखते देखते आँख थक जाती है आँख को बंद करना पड़ता है सुनते सुनते भी जितने संगीत सुनो सुनते सुनते कभी थक जाते बंद करो जितने भी भोग करें सब छोड़ करके सो जाना पड़ता है ये इंद्र के तेज को नष्ट करने वाले भोग माल आप अभी सर्वम जीवित अमल पमे वो आप दीर्घायु प्रदान करते हैं जितने आयु जीवित तो हो जाए अनादिकाल से विचार करेंगे कितने जन्म हुआ होगा 100 दो सौ हजार पाँच हजार लाख करोड़ 10 बीस सौ करोड़ संख्या से नहीं कह सकते अनादिकाल से कितने हो गए एक जन्म का जो देख पुस्तक रखेंगे इतने बड़े पुस्तक देखो नीचे खोलते जाओ पूर्वजन्म उसके पूर्व उसके पूर्व उसके पूर्व ऐसे करते जाओ पूर्व पूर्व निकालते जाओ समाप्त हो जाएगा ग्रंथ ग्रंथ ऐसे रखा है अभी देख रहे इसके पहले क्या इसके पहले? इसके पहले इसके पहले इसे देखते जाएंगे देखते जाओ मरण हो जाएगा पुस्तक समाप्त तो नहीं हुआ अनादिकाल से तो अनादिकाल से ये जो जन्म मरण चक्र चल रहा है उसको विचार करेंगे एक जन्म तो थोड़ा सा ही है एक, एक, एक जन्म के लिए एक पृष्ठा भी नहीं मिलेगा जब एक लिखा जाए अनाधिकार से मैं तो एक पृष्ठ कहा एक जन्म के लिए एक पृष्ठा कहाँ मिलेगा ऐसे चलेगा तो थोड़ा थोड़ा तो एक समय होते आरो जन्म ये पृष्ठा में क्या देखते सम मर गया जन्म हुआ थोड़ा बड़ा हुआ थोड़ा सा जीने के लिए सीखा और जब थोड़ा सोचते साधन भोजन कुछ करेंगे या कुछ भो करेंगे धन संपत्ति कर दिया तो तुम उसके पहले मृत्यु है मरना। सब इकट्ठी के पहले ही मरण हो जाता है इसी प्रकार ये जीवितम अल्पमे वह ही जीवन है ब्रह्मा का जो ब्रह्मा जी का जो जीवन है स्व आयु वो भी स्वल्प ही समाप्त हो जाता है तब ही वाह तब नृत्य गीत ये नृत्यम च गीतम च नृत्य गीत वाहन अस्वादि और बाकी जितने तुमने दिखाया आपका है आपके पास रहने दो हमको नहीं चाहिए न वित्ते न नर्पणीयो मनुष्यो लपस्यामहे वित्तम अद्राक्ष चेत्वा जीविष्यामो यदिष्य सिं वरस्त में वरण इवते न मनुष्य न तर्पणिया जितने धन सप्ति मिल जाए तृप्त नहीं हो सकता है वित्तलाह लोक में नहीं दिखाया गया किस को तृप्ति देने वाला और हमारे यदि धन की इच्छा है लपस्यामहे वित्तम अदराक्ष्यम चेत्वा आपका दर्शन कर लिया तो जब चाहेंगे धन तो प्राप्त तो कर लेंगे कितने सरल से देखो धन जो बर देते हैं आप काम चेला बनेंगे तो हमको क्या धन का अभाव होगा अद्राक्षम चेतवा लपश्याम है जब चाहेंगे और जीवित श्यामो याव दिशिष्य सी तम जब तक आप याम पद में रहोगे तब तक तो तो हम जीवित तो रहेंगे क्या आप हमको मारोगे अब तो हम कौन मानने वाला है जब तक आप शासन में है तब तो तक तो तो हम जीवित तो रहेंगे स्व आयु क्या है सो तो कुछ नहीं सौ वर्ष कुछ नहीं आप जब तो यम राज पद में रहेंगे तब तक तो, तो हम जीवित रहेंगे इसलिए ये चीज कुछ मांगने का नहीं है धन से तृप्ति नहीं होता है और धन चाहेंगे तो जो चाहेंगे आपसे तो मिल ही जाएगा इसलिए ये मांगने का नहीं है जो सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा से प्रार्थना करते हैं मांगते हैं ये छोटे मोटे फल नहीं मांगना चाहिए परमात्मा को सीधा मांग लो परमात्मा का ही दर्शन हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी तो सब कुछ मिल गया बाकी छोटे मोटे से जो प्राप्त हो करके खुश हो जाता है और ठगा जाता है अपने आप को धोखा देता है प्राप्त करना है परमात्मा को थोड़ा कोई चमत्कार मिल गया कोई धन मिल गया कोई नाम ख्याति प्राप्त हो गई बस खुश थोड़े से धन संबंधी मकान कुछ बना दिया बड़ा हो गए बड़ा होते तो गिरा मरा गया आगे फिर क्या होगा पता नहीं इसलिए वरस्व वरण्य सव यही वर मुझे मैं है मग्ना हैजीर्यता जीमर्त्य क्वधस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदानतिदीर्घे जीवित कूरमेत अजीर्यता सकाशम उपेत्य जो जीर्ण नहीं होते को प्राप्त नहीं करते हैं अमरण धर्म वाला ये देवता आप जैसे इनके पास को जाकर के जो उनके प्राप्त कर प्राप्त जो अन्य प्रयोजन उनको प्राप्त कर सकते उनके पास जाकर उनसे जीरियान मर्त्य क्वधस्थ प्रजान जो मर्त्य है मरण धर्म वाला जरावस्था को प्राप्त करने वाला है क्वधस्थ कु पृथ्वी और ऊपर क्या स्वर्गादि के पीछे नीचे कु क्वस्थ पृथ्वी में रहने वाले नीचे रहने वाले आकाश आदि के अभिषेक वहाँ रहते हुए अभिवेकी जो मांगते हैं पुत्र आदि कौन माँगेगा प्रजानन वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन जो वर्णरति वर्ण है रति अवसरादि के पास भोग वस्तु है जो है इसको कौन माँगेगा कौन चाहेगा वर्णरति प्रमादान अति दीर्घ जीवित है कौर ये इस जैम इस संसार में जो भोग है ये भोग से कुछ नहीं होता है ये क्वधस्थ क्वध नीचे रहने वाले पृथ्वी में रहने वाले उसमें आस्था करने वाले वो सामान्य है ये सब अस्थिर है अस्थिर वश में उसमें आस्था करके स्थिर मान करके उसको कौन माँगेगा स्वयं मरने वाला जरावस्था को प्राप्त करने वाला मरण धर्म वाला और भोग्य वस्तु मानेगा उसमें किसमें आस्था है किसमें आस्था करके क्या मांगेगा इसलिए ये सब सब लोग तो ऊपर ऊपर बड़ा होना चाहते हैं तो इसे धन संपत्ति पुत्र आदि के द्वारा लोभितने तो में नहीं होगा और जो अफसर प्रभुति कहते हैं ये सब केवल गृतिक गीत क्रीड़ा सुख देने वाले उसको चिंतन करते हुए जानते इसका क्या लाभ है इसको समझ करके अति दीर्घ जीवन कौन मानेगा चाहेगा इसे क्या मिलेगा ये सब रति प्रदान करने वाले ये जो अस्थिर रूप अनवस्थित रूप स्थिर नहीं है उसका चिंतन करते उसके लिए दीर्घ जीवन कौन चाहेगा? ये सब कुछ नहीं चाहिए ये मरण धर्म वाला मनुष्य आपसे ये आप सब छोटी छोटी चीज क्यों माँगेंगे जब बहुत कुछ प्राप्त करना है ये निदम विचिकित्सति मृत यस्में निधम विचिकित्स मृत्यु यंपराय महति ब्रूहीन तत्त यो यम बरो गूढ़ मनु नान्यं तस्मा नजिकेता वृणी वृणीते यद विचिकित्सी जिसमें सन्देह करते सब मनुष्य तो सन्देह करते देवतालो की सन्देह करते इदम विचिकित्सि ये संदेह करते यस्मिन परलोक के विषय में हे मृत्यु यत् यंप्रा महति न तद्रूही सांप्रा तद परलोक के विषय में जो महान है ये जिसका उसको हम बोलाओ जो महान है जिसका प्रयोजन बड़ा है बहुत प्रयोजन के कारण उसको प्रदेश कीजिए परलोक के विषय में आत्मा के विषय में महत प्रयोजन उसका है इसलिए महान है परलोक उसके विषय में मुझे कहिए यौयम वर है जो मेरा वर है आत्मा विषय का जो गूढ़ हम गहन है दुर्वि दुर्विज्ञ अनु अनुप्रविष्ट जो दुर्विवेक प्राप्त हुआ जो अत्यंत दुर्विवेक है गुण है जो इसको बताओ अन्यम तस्मात् नचिकता न भ्रिनी वृण वृणीते उससे भिन्न कोई वर नचिकता नहीं मांगता है अथा मनुष्य भी नहीं चाहता है नचिकता न वृणते करके ये श्रुति वाक्य है श्रुति कहती नचिकेता स्वयं नहीं कहता है श्रुति कहती तस्मान तस्मात्म वर नचिकेता न वृणते अन्य कोई वर इससे आत्मतत्व से, से भिन्न मन से भी नहीं चाहता है नचिकता अभी शिष्य की योग्यता शिष्य की परीक्षा होगी विद्या की योग्यता होकर के अभी प्रसन्न होकर के यमराज आचार्य कहते हैं अन्य अन्य दुते प्रेयस ते उभे नाथे पुरुष तय श्रेय आद दान साधु वतीय प्रेय वृणीते श्रेय अन्ेयन श्रेय हे निश्चित श्रेय निश्चयता मुख्य होता है और प्रिय होता है प्रियतर विषय भोग ये दूसरा है अन्य ते उभे नाना अर्थे पुरुषों से ये दोनों नाना अर्थ नाना प्रयोजन ना मार्ग है पुरुष सिन्नीत पुरुषों को बांधते हैं वर्णाश्रम अधिकारी कर्म करे स्वर्ग आदि प्राप्ति होगा और विद्या प्राप्ति के लिए श्रवण मनन करे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ये दोनों पुरुषार्थ अलग अलग अर्थ है दोनों का प्रयोजन भिन्न है किंतु भिन्न प्रयोजन वाले दोनों पुरुषों को बांधते हैं इस मार्ग में चलो उस मार्ग दो ही मार्ग श्रेय और प्रेय दोनों में से तय हो श्रेय प्रेय दोनों में से श्रेय आददान से साधु होती जो श्रेय को ग्रहण करता है निवृत्ति मार्ग मोक्ष साधन ज्ञान के लिए अनुष्ठान करता है ज्ञान साधन इकट्ठी करता है उसका तो कल्याण होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ज्ञान के द्वारा और हियत अर्थात यो प्रिय वृणते और जो प्रियतर वस्तु है सुख साधन सुख ख्याति नाम धन स्वर्ग आदि चाहता है पुरुषार्थ मुख्य जो पुरुषार्थ है नित्य मोक्ष उससे हियत त्यज्यते उसको छोड़ छोड़ देता है साधना करते हैं बहुत तपस्या आदि करते हुए भी कुछ वासना मन में है तो वासना के अनुसार फल मिलेगा सौ तपस्या व्यर्थ हो गया जितने साधना करें मन में इच्छा रखे दूसरे को बोलेगा हम कुछ नहीं चाहते हम केवल मुख्य चाहते हैं किंतु तो अंतर्या परमात्मा जानते क्या चाहता है अनादिकाल से ये वासना अंतकरण में सूक्ष्म रूप है ऊपर से देखे तो कुछ नहीं चाहते किंतु वासना इसे छिपी हुई है सूक्ष्म रूप से तभी ध्यान में बैठने पर मन स्थिर नहीं होता है यदि कोई वासना नहीं हो तो संकल्प नहीं संकल्प नहीं तो मन स्थिर है मन मनता तो संकल्प विकल्प आत्मा है संकल्प विकल्प को छोड़ दे तो मन ही नहीं मन से ही सब दुख द्राग द्वेष सब होता है संकल्प विकल्प छोड़ दे तो शांत है केवल आत्मा में स्थिर हो जाएगा तो ये अर्थात जो वासना रहित तो हो जाता है अन्य इच्छा जो नहीं चाहता है तो पारमार्थी के स्वरूप के लिए चिंतन करता है तो वो मोक्ष प्राप्त करता है श्रेय को ग्रहण नहीं करता है श्रेय को ग्रहण करता है प्रिय ग्रहण नहीं करता है अब प्रिय वस्तु के पीछे जो भागता है मन उधर भागा मन स्थिर कैसे होगा अरे वासना के कारण मन उधर प्रिय अच्छा लगता है नाम कोई प्रशंसा सबको करता है तो अच्छा लगता है स्तुति करता है तो अच्छा लगता है नाम भी धन संपत्ति कुछ मिल गया ऐसे कोई चमत्कार हो भी मिल गई इसी के पीछे जो चल गया कहीं से थोड़ा सा महत्व तो बुद्धि हो अपने को पता नहीं चलता कभी उसके पीछे भाग जाता है बहुत दूर जाने का तो पता चलता है मैं कहाँ जा रहा हूँ जैसे ध्यान में बैठे भगवान में मन लगाना चाहते हैं कि मन कहाँ कहाँ जाता है बहुत दिन समय के बाद पता चलता है अरे मैं क्या क्या सोच रहा हूँ फिर छोड़ करके परमात्मा चिंतन करता है इसी प्रकार वासना लेकर कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है उसमें पता नहीं चलता ये वासना के कारण संकल्प के कारण मैं अपने मार्ग का त्याग करता हूँ ये पता नहीं चलता है बहुत जाने के बाद बाद में पश्चात वो करता है मैं कहाँ आ गया मतलब अपना लक्ष्य को क्यों छोड़ दिया इसलिए अर्थात हियते त्यज्य जो प्रेय प्रियतर वस्तु की इच्छा करता है महत्व बुद्धि करता है उसके पीछे जाता है वर्णन करता है पारमार्थिक जो प्रयोजन उससे त्यज्यते इसलिए परमात्मा का ध्यान चिंतन करते समय इच्छा नहीं रह कर करें इच्छा नहीं इच्छा कुछ है तो एव इच्छा की वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी किंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी ये प्रतिबंध है दो बता देते श्रेय और प्रेय दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न है दोनों पुरुषों को आकर मानते एक तरफ खींचते हैं जो विचार करके श्रेय ग्रहण करता श्रेय साधन कल्याण मार्ग में, में जाता है वो तो साधु साधुभवती मुक्ति हो मुक्त हो जाता है और जो थोड़ा धन सम्पत्ति ख्याति प्रिय स्वर्ग आदि इच्छा करता है तो पारमार्थिक स्वरूप मोक्ष से त्यज्युत हो जाता है श्रेयच प्रेयश्च मनुष्यमेतस्त संपरीत विभिन्न धीर श्रेय ही धीरोसो वृणीते प्रेय मंदो योग क्षमा व्रणीते श्रेय और प्रेय मनुष्यमेतः दोनों आते के आरोध धातु आता ए तो आते हैं श्रेय और प्रिय दोनों श्रेय मार्ग प्रिय मार्ग दो है वह दिन में प्रभुति मार्ग निवृत्ति मार्ग है तौ तो सम परित्य सम्यक परित्य परि मन से विचार करके क्या श्रेष्ठ है क्या करना चाहिए क्या गुरु क्या लघु क्या हमको करना है विभेनक धीरे धीरे धीर ही विवेक करता है बुद्धि स्थिर हो अंतकुण शुद्ध हो तो विवेचन कर सकता है बुद्धि स्थिर नहीं चंचल है अत्यधिक वासना है बुद्धिमंदे विचार नहीं कर पाता है अनित्य है, को भी नित्य समझ लेता है अपवित्र को पवित्र समझ लेता है अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेता है शुद्ध सत्वगुण हो सत्संग शास्त्र चिंतन करने पर सन्मार्ग में चलने पर अंत शुद्ध होता है तो दोनों का विचार करके विवेक करता है जो प्रिय मार्ग में चल जाता है धन संपत्ति नाम ख्याति को प्राप्त करके प्रसिद्ध हो गया वो धीर नहीं विवेक नहीं जो विवेक है विवेक विचार करके श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयस वृणिते धीर अभिव्रणिते वृणिति के साथ अभिकास अभिव्रणीते प्रेयस प्रिय को छोड़ करके प्रिया से बिना श्रेय को ही वर्णन करता है प्रिय को छोड़ देता है प्रियतर वस्तु की इच्छा नहीं श्रेय केवल कल्याण परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान हो परमात्मा साक्षात्कार हो यही चाहता है ये धीर होता है विवेकी होता है प्रवाह में बह जाते हैं बड़े बड़े हो गए ठीक है बड़े बड़े प्रसिद्ध हो गए तुमको क्या चाहिए देखो विचार करो क्या अपना कर्तव्य विचार नहीं करते तो कहते सब लोग करते हम भी करेंगे सब लोग कथा करते हम भी करेंगे सब लोग इकट्ठी करते हम भी इकट्ठी करेंगे।, करेंगे आगे आगे क्या होगा इकट्ठी करके इकट्ठी करके कौन कहाँ रहोगे कहाँ जाओगे क्या लेकर जाओगे इसे थोड़ा विचार करता है विवेकी विचार करता है जो धीर होता है विवेक और जो मंत्र है योग क्षमाध प्रेय वृणीते ये मंत्र बुद्धिमंत्र अल्पबुद्धि वाला है अल्पबुद्धि वाला धन संपत्ति नाम ख्याति के पीछे भागता है सामान्य लोग से बहुत लोग उसका बड़ा मान लेते तुम्हारा तो क्या जाता है कोई बड़ा मान छोटा माने अपने कर्तव्य अपने मार्ग पर चलना है तो योग क्षमा योग क्षम के कारण अप्राप्त की प्राप्ति के लिए योग अप्राप्त संरक्षण के लिए क्षम इसलिए शरीर बुद्धि धन संपत्ति नाम ख्याति इसके लिए प्रेय को वर्णन करता है मंद अल्पबुद्धि वाला प्रियतर के पीछे भागता है वही चाहता है जब प्रिय के पीछे भागे प्रियतर वस्तु की इच्छा करेगा वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है यही विवेचन करके श्रेय किया है प्रिय क्या है, है, है स्पष्ट समझे ज्ञान मार्ग में चलना है तो संसार मिथ्या है एक सत्य और बाकी मिथ्या है सत्य की प्राप्ति तो मिथ्या को छोड़ना पड़ेगा मिथ्या में अभिमान इच्छा का त्याग करना पड़ेगा अरे मैं यदि मिथ्या के पीछे मिथ्या की इच्छा है सत्य पीछे हो जाएगा पूर्व को मुख करो तो पश्चिम पीछे हो जाता है पश्चिम के मुख करें तो पूर्व पीछे हो जाएगा एक तरफ सत्य और एक मिथ्या है सत्य को रुचलो मिथ्या को पीछे करना पड़ेगा अरे मिथ्या की ओर देखो तो सत्य पीछे हो जाएगा दोनों को प्राप्त करना कोई चाहेगा किसी को प्राप्त नहीं कर सकता है ये विवेक करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाना चाहिए सत्व प्रियान प्रिय रूप से कामान अभिध्या नचिकेतोत्यसाक्षी नेता श्रृंका मित्तमी माप्तों यज्जती बहवो मनुष्या से तो प्रियान प्रिय रूप कामान अभिध्यान हे नचिकेत तो अत्यसाक्षी त्याग कर दिया तुमने प्रिय प्रिय रूप्यते ये जन्यते ही अवसरादि प्रिया प्रिय रूपा है प्रिय है प्रिय रूप अवसरादि कामान काम्यंत यदि काम कामना का विषय उनको चिंतन ध्यान करते हुए पूरा पूरा छोड़ दिया विचार देखते हुए एताम शाम वित्तमय न अवापत ये कर्म गति धनम बाले ये श्रृंका है कर्मयी गति है अरे माला को भी दे रहे थे ये जो यहाँ श्रृंखला शब्द से वित्तमयी धन वाले धन से प्राप्त होने वाले कर्ममयी गति इसको प्राप्त नहीं किया तुमने जिसमें बहुव मनुष्य मज्जती बहुत लोग उसमें डूबे है ये धन प्राय है मूढ़ जन निकृष्ट है ये गति धन सम्पत्ति स्वर्ग ये जितने ये निकृष्ट है मूढ़ जन से प्रभुत्व होते हैं सामान्य अज्ञानी लोग इसमें ही बड़े बहुत मूढ़ डूबे रहते हैं तो ये तुमको प्राप्त तुमने इनको छोड़ दिया बड़े बुद्धिमान होकर के उसकी प्रशंसा करते हैं दूर में विपरीते भी अविद्यायाच अविद्याच विद्येत ज्ञाता विद्याभीपेनम नचिकेत सम्मे ना बहवो लुलुपंत ए विपरीते सूचि दूर विपरीते सूची सुचे मार्ग विरुद्ध मार्ग विपरीत मार्ग वाले ये दोनों अलग अलग मार्ग वाले नाना गति वाले भिन्न फल देने वाले श्रेय मार्ग प्रिय मार्ग प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग दोनों का फल भिन्न भिन्न है दूरम हम विपरीत ये विपरीत खाली नहीं नाना गति वाले नाना फल वाले और नाना के नहीं विपरीत नाना तो है दो तीन चार प्रकार फल मिलेगा तो नाना तो हो गया किंतु नाना नहीं नाना और विपरीत है विपरीत है एक तरफ भिन्न फल है नाना है विशुचिका तो नाना गति नाना फल वाले किन्तु विपरीत है नाना का विपरीत अब विपरीत थोड़ा सा नहीं दूर विपरीत अत्यंत विपरीत एक तो संसार के है तो एक मुख्य का तो एक, की एक की संसार की प्राप्ति एक संसार की निवृत्ति संसार की प्रवृत्ति और संसार की निवृत्ति अत्यंत विपरीत है एक कौन है अविद्या आश विद्या कहता अविद्या है प्रिय विषय का अविद्या अरे विद्याश्रेय के लिए मुख्य के लिए ये ज्ञाता ये पंडित जानते हैं विद्वान लोग जानते हैं नचिकेत सम मन्ने मनने नचिकेत तुमको मैं विद्याभिषेण विद्यार्थी मानता हूँ विद्या जो चाहने वाला विद्यार्थी विद्यार्थी सा तो कोई निकृष्ट नहीं है कोई महात्मा पढ़ने के लिए जा रहे थे कोई दूसरे संत बाहर से अपसे और जी कहाँ जा रहे हैं कहीं मैं जा रहे पढ़ने के लिए अच्छा विद्यार्थी हो तुम पर तो संत जी बोल रहे थे अगर कह मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए बोला अच्छा विद्यार्थी हो मतलब निकृष्ट किंतु यमराज कहते हैं मैं तुमको विद्यार्थी मानता हूँ प्रसन्न होकर कहते तुम विद्यार्थी हो ब्रह्म विद्या जो चाहने वाला विद्यार्थी निकृष्ट नहीं है वो बहुत बड़े उत्कृष्ट श्रेष्ठ है जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ब्रह्मस्वरूप हो गया उसके लिए क्या विचार करना बाकी जो जिज्ञास है विद्यापति है यमराज कहते तुमको मैं विद्यार्थी मानता हूँ निकृष्ट करके नहीं विद्यार्थी मतलब श्रेष्ठ है सामान्य सबसे जो जिज्ञासु है सबसे श्रेष्ठ है विद्याभीषण अची तो सामान्य त्वा बहबो कामा न लोलू बहुत काम विषय तुमको से मार्ग से छेदन नहीं किया विच्छेद नहीं किया शेयमार्ग से विच्छेद नहीं किया जितने काम्य वस्तु देने पर भी ये काम्य वस्तु कामना काम्य भोग से मार्ग से विच्छेद कर दे तो हटा लेते हैं किन् तुमको नहीं कर पाए <coughs> <coughs> <coughs> जो संसार को प्राप्त करते हैं वो कैसे हैं उनके लिए कहते हैं अविद्याम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम्य धन द्रम्य मना पर्यंति मूढ़ा अंधे नीयम यथा अंध अविद्या के अंदर है अज्ञानी है बिल्कुल अज्ञान है कि उसमें स्वयं धीरा पंडित मनमान अज्ञान के कारण धन संपत्ति पुत्र आदि श्रीतृष्णा रूप पास बंधन से बद्ध है अज्ञान निद्रा में स्वयं तो भी किन्तु अपने को धीरा पंडित हम वयम धीरा अपने को पंडित मानने वाले अपने मानते तो हम बड़े बुद्धिमान हैं कोई बोलते क्या पढ़ पढ़ कर इतने दिने पढ़ा अभी क्षेत्र की रोटी खा रहा है कितने निकृष्ट है निंदा करते है। बोले इतने वेदांत तो पढ़ा इतने पढ़ करके विद्वान होकर के आ क्षेत्र की रोटी खा रहा है देखो क्या दुर्गति सन्यासी को भिक्षा सेवन करना दुर्गति नहीं भूषण है नही भिक्षु है सन्यासी तो यही अपने आप को जो थोड़ा कुछ पढ़ करके कुछ प्रवचन करके रुपया इकट्ठा कर ले अपने को बड़ा मानता है मैं कितने बड़ा हूँ आई ये तो अभी क्षेत्र को दिखाते हैं कोई हमसे पढ़ने वाला छात्र भी कहता तो है देखो स्वामी जी तो ठीक है किंतु क्या अभी तो कही क्षेत्र को दिखा रहे हैं <laughs> अभी उनसे हम पढ़ करके कितने बड़े हो गए देखो आश्रम बना दिया कितने हमारे भक्त हमारी सेवा करने वाले ऐसे देखे वो आकर कहते हो स्वामी जी अभी तक आप ऐसे रहते मतलब उनको लगता है कि के क्या है दुरा दुर्गति इतने पढ़ करके चित्त रोटी खाते अपने को पंडित मानने वाले अज्ञान में रहने वाले थोड़े कुछ मिल गया छोटे बच्चे जैसे बड़े खुश हो जाता है रोता है थोड़ा कुछ मिलेगा बड़ा खुश खुश नाचने लगा कि मैं सम्राट बन गया लाट साहब बन गया इसी प्रकार पंडित मानने वाले अपने को बड़ा मानते भाई हम बड़े कुशल है ऐसे मानने वाले दंद्र में माना ये कुटिल गति को प्राप्त करने वाले परियंति मूढ़ा परी पूरा पूरा जन्म जरा दुख आदि को जन्म मरण को प्राप्त करते हैं मूढ़ अभी व्यक्ति और कैसे दुर्गति को प्राप्त करते हैं अंधा यथा अंधे नहीं बनियमाना अंधे लोग है बहुत कहाँ जाना है दूसरे अंध कहता है कहा गया देखो मैं पकड़ा मेरे पीछे पकड़ो रस्सी में मैं पकड़ाता हूँ इसको पकड़ो अब मेरे पीछे आओ जब पहले जाएगा अंधो गिरेगा तो उसके पीछे चलने वाले ऐसे ही ऐसे ही महान अनर्थ को प्राप्त करते हैं इसी प्रकार अज्ञानी न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तम ओहे न मूढ़म अयम लोक नास्ती पर इतिमा पुनः पुनर्वसमापद्य ते में परलोक बालम न प्रतिभा जो अभिव्यक्की बाल है बच्चा जो धन संपत्ति मोह में भाग रहा है अभी बच्चा है अनादिकाल से सब जीव कोई बड़ा नहीं सब समान है यही बच्चा है कि जो परलोक क्या भान नहीं होता है इस लोक में अभी मरने वाला है तो भी इस लोक इस्लोक मोह में धन संपत्ति मोह में फंस रहा है प्रमाद्यंतम वित्त मोह मूढ़म वित्त मोह से मूढ़ होता अभिव्यक् हो जाता है प्रमाद करता है यही प्रमाद है अपना कर्तव्य नहीं करना जिसे आए उसको नहीं करके धन संपत्ति से बड़ा मोहग्रस्त हो करके चल रहा है तो मोर अभिव्यक्की है उसको परलोक भान नहीं होता है आगे क्या होगा विचार नहीं करता है अयम लोक नास्ती पर इतिमानी और कुछ ऐसा लोग मानते यही सब वे आगे क्या है किसने देखा है अयम लोक नास्ती पर कोई पढ़ लो यही सब कुछ है ऐसे मानने वाले पुनर्पुन बसम आपद देते में वो ऐसे लोग को तो हमारे ही बस में आते हैं एक बार नहीं बार बार बार बार मेरे बस में आते हैं अर्थात यमराज क्या करते हैं लेकर पालन पोषण करते हैं नरक में भेद देते हैं वहाँ उसके लिए जो खाद्य चाहिए वो खाद्य देते हैं लोहे के धंधे से वहाँ नरक में जाते यम भुवन में जाता ना बार बार मेरे बस कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं स्वर्ग नर्क सब यही है और कुछ नहीं मत तो यही यह तो तो को कष्ट भोग करता है नर्क है यही सुख हो तो स्वर्ग है धर्म समृद्धि सम्मान मिलेगा तो हम स्वर्ग में आगे और क्या है ये नहीं ऐसे अनिवार्य यमराज के अधिन बार बार जन्म वर्ण को प्राप्त करते हैं संसार को और जन्म वर्ण नहीं हमेशा ही मनुष्य जन्म में प्राप्त होगा ऐसा नहीं चौरासी लाख जो है किसी पर कब कब जाएगा ठिकाना नहीं ये वेदांत मार्ग है बड़े बहुत पुण्य कर्म से प्राप्त होता है कितने जन्म अनादिकाल से कितने करोड़ करोड़ जन्म हो गए आपका कितने तपस्या करते करते कितने जन्म कर्म पुण्य पुंज इकटि होने पर मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर वेदांत श्रवण प्राप्त होता है श्रवणाया बहुव्रीयो न लभ्य श्रृणंत बहुन विद्यु आश्चर्य वक्ता कुशलों से लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशला अनुशिष्ट सवर्णाएँ अभी बहुवी हो न बहुत हजार हजार में कोई ही होता है तुम्हारे जैसे ऐसे सब को प्राप्त नहीं होता है सवर्ण के लिए बहुत को प्राप्त नहीं होता है कोई सोते क्यों प्राप्त नहीं होता है जहाँ ज्ञान योग्यता तो बहुत लोग सुनते हैं वस्तु तो जितने है सब में से सुनने वाले कम है और जितने सुनते हैं उनमें श्रद्धा के साथ श्रवण करने वाले तत्परता के शवण करने वाले और कम है और मुक्ति के लिए श्रवण करने वाले ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण करने वाले और कम है श्रद्धा भक्ति करेंगे किंतु श्रवण करके हमको प्रवचन करना कथा करके रुपया घट करना कैसे सुनेंगे तो हम कैसे कहेंगे बड़े बड़े कथाकार के कथा जा सुनते हैं क्योंकि हम कैसे कथा करें तो कैसे करेंगे कथा सुनने से जानते हैं बोले उसको कुछ मिलने वाला नहीं किंतु किस प्रकार बोलते तो थोड़ा सीखना चाहिए क्योंकि आगे बोलेंगे तो तो इसलिए श्रवण उनको प्राप्त नहीं होता है शवर्ण जो साधन ज्ञान प्राप्ति का साधन ये बहुत को प्राप्त नहीं होता है यदि वासना है उद्देश्य अलग है विद्वता ख्यापन करने के लिए वक्ता बनने के लिए धन इकट्ठी करने के लिए लोगों के सामने अपने को सिद्ध दिखाने के लिए ये सब उद्देश्य हो तो शवर्ण प्राप्त नहीं होता है इसलिए जितने लोग सुनते हैं सबको ये वस्तु तो प्राप्त नहीं होता है प्राप्त तो तभी कहेंगे यदि उसका आगे फल हुआ जो उसका कुछ ग्रहण नहीं हुआ तो क्या प्राप्त तो हुआ धन मिल गया दो क्षण के बाद देखा कोई लेकर चला गया क्या मिल गया मिलते ही हाथ से चला गया हाथ से पकड़ते दे कोई लेकर छुटके ले लिया इसी प्रकार ये तो हाथ में आया ये तो हाथ में भी नहीं आने वाला है वासना है तो इसलिए जितने हैं सवरण करने वाले वेदांत ऐसे अन्य कथा में जितने लोग इकट्ठे होते हैं वेदांत सवर्ण में कम होते हैं बहुत कम हीरे की दुकाने में कितने लोग जाएंगे और क्या वो पूरी खाने वाले खड़े खड़े खडे खड़े रास्ता में खाते रहते हैं जहाँ देखो टेली में बड़े बड़े लोग भी खड़े खड़े खाएँगे और क्या ऐसे कहते हैं क्या कहेंगे उसका नाम अलग उसको कहें हाँ गोलगप्पा आदि <laughs> <laughs> तो श्रवण करने के लिए जितने हैं बड़े बड़े समष्टि भंडार में देखो कितने लाल कपड़े वाले कितने चिता तिलक वाले दाढ़ी वाले जटा वाले कितने एकटी हो जाएंगे और वेदांत तो श्रवण हो तो नहीं श्रवण <laughs> भी बहुबरी होना लभ्य प्राप्त तो नहीं होता है बड़े पुण्य से ही कोई होता है श्रवण करने के लिए प्राप्त तो होता है और कोई श्रवण प्रारंभ करते तो श्रवण पूरा नहीं कर पाते यही कर्म के कारण सुन तह तो यमु निधु जितने सुनते आने का आत्मतत्व को प्राप्त नहीं करते है जब अंतगोण शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा आश्चर्य वक्ता ये वक्ता वेदांत तत्व का स्पष्टीकरण करने, करने वाले वक्ता आश्चर्य कोई आश्चर्यवत तो कोई होता है सब नहीं है। कथा करने वाले बहुत ही भागवत तो कथा करने वाले बड़े सुंदर कथा करते हैं तीन तीन हजार लोग बैठे करके नाचने लगते हैं नाचने के नहीं के कुछ लोग भी आते हैं <laughs> उनका वेदांत सुनने पर सोएंगे भाग जाएंगे अरे वक्ता भी कभी वेदांत तत्व तो को छोड़ सोएंगे नहीं बोल भी नहीं सकते कोई बड़े कथा कर आए थे कोई विद्वान गए देखे थोड़े सुनने के लिए फिर उनसे मिलने गए तो बड़े कम सिद्ध बनकर बैठे ये तो की भागवत के श्लोक पूछे लिया तो बड़ा कठिन हुआ उनको उसमें <coughs> तो ज्ञान कांड तो सब में है भागवत में सब शास्त्र में अष्टादश पुराण में जो वेदांत तत्व सब सर्वत्र है कथा करने वाले उसको छोड़ देते हैं जहाँ स्तुति स्तोत्र आता है उसमें सब वेदांत तत्व एक अद्वितीय तत्व है नाम रूप रहित है आपसे भिन्न कुछ नहीं परमात्मा की स्तुति करते करते आगे ये वेदांत तत्व का ही कथन होता है किंतु वो सब छोड़ देते हैं इसलिए वेदांत के वक्ता आश्चर्य तो कोई होता है कुशलोश्य लब्धा इसको लाभ करने वाले प्राप्त करने वाले अत्यंत निपुण श्रवण करने के बाद ही आत्मा को प्राप्त करने वाले कोई होता है कुशल श्रवण करके ग्रहण किया उसके बाद मनन करेगा मनन करेगा तो ही कुशल ज्ञाता आश्चर्य कुशलों से लब्धा और उसको साक्षात्कार करने वाले आश्चर्य तो कोई एक होता है श्रवण किया कैसे ज्ञान होगा कुशला अनुशिष्ट हो कुशल ही आचार्य कुशल न आचार्य अनुशिष्ट जो निपुण ज्ञानी तत्व तत्वनिष्ठा आचार्य के तरह उपदिष्ट होने पर कोई कोई साक्षात्कार करता है श्रवण जितने करते आगे मनन नहीं कर पाते हैं मनन किया है वे बहुत लोग मालूम नहीं कथाकार कथ हमारे कथा सुनो आगे जाकर के मनन करो कोई कथा कैसे पूछा मनन क्या है कहते जो कहा उसको फिर स्मरण करो स्मरण मनन नहीं है ये जो सुना उसके आगे स्मरण कर लिया ये मनन नहीं है युत्या संभावितत्वानुसंधान मनन तो तत् युक्ति से कैसे संभव है ये अनुसंधान करना ये मनन है जीव ब्रह्म की एकता सुनते हैं अब जाकर के जीव ब्रह्मी की एकथा ये स्मरण करो बार बार जीव ब्रह्म के मैं ब्रह्मो मैं ब्रह्मो ये मनन नहीं है ये स्मरण मनन नहीं कैसे जीव ब्रह्मिक एकथा हो सकती है ये युक्ति से अनुसंधान करना कैसे एकथा हो सकती है वाच्यार्थ के लक्ष्यार्थ समझे लक्ष्यार्थ में एकत्व कैसे एक हो सकता है अब प्रपंच मिथ्या प्रपंच मिथ्या सुन लिया कथा में सुन लिया जाकर कहे प्रपंच मिथ्या मिथ्या मिथ्या मिथ्या मिथ्या रटते रहे ये मनन नहीं है मिथ्या कैसे है मिथ्या होने के युक्ति से अनुसंधान करना पड़ेगा जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है किंतु मिथ्या है जगन के बारे में निश्चय होता है मिथ्या है इसलिए जागृत प्रपंच भी दृश्यत्वात्थ मिथ्या प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत ये सब युक्ति है युक्ति से मानन करने पर आगे साक्षात्कार होता है मानन नहीं करके कोई सोचे हम सीधा ध्यान करेंगे नहीं करेंगे नहीं दिध्यासन के भी पता चलना चाहिए बहुत लोग कहते हैं इससे श्रवण करके क्या मिलेगा हम ध्यान करेंगे अनुशासन करेंगे ध्यान अलग निधिध्यासन अलग ध्यान तो मन एकाग्रकता करने के लिए लगते ही प्रारंभ में बहुत जन्म में बहुत हो गया निधिध्यासन होता है श्रवण मनन के पश्चात संदेह दूर होने पर ही निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति वो निधिध्यासन अलग उसके लिए श्रवण करते करते श्रवण मनन जो शास्त्र का चिंतन होता है भाष्य टीका के साथ श्रवण मनन साथ होता है श्रवण मनन करते करते जब निश्चय संदेह दूर होता है तब निधिध्यासन शुरू होता है पंचदश में कहा है विद्यान समय ने ताभ्याम निर्विचित चिकित्सेय थे चेतस स्थापित से यथ एकता तो नीतिध्यासन मुचित श्रवण मनन के द्वारा संशय दूर होने पर लगातार चित्त स्थिर हो जाए लगातार वो निधिध्यासन है वो ज्ञाता कुशल अनुष्ठ होने पर आश्चर्य कोई होता है श्रवण कर समझ लिया फिर उसके साक्षात्कार करने के लिए मनन करें निधिधाशन करे वैराग्य के साथ तभी कोई ज्ञाता साक्षात्कार करने वाला कोई होता है आश्चर्य न वरे नवरे प्रोक्त ये स सुविज्ञ बहुता चिंत्यम अन्य प्रोक्त गतिर नास्ती अनियातर्क मनु प्रमाणा अवरे नरे नोक्त ये सविज्ञ न होती बहुता चिंत्यमान जितने चिंतन करने पर भी अवर ही निकृष्ट जो तत्वनिष्ठ है उससे भिन्न जो ज्ञानी नहीं है ऐसे सामान्य बुद्धि वाले कोई उपदेश करे उसके द्वारा ज्ञान होने पर प्रोक्त जितना प्रवचन क्या कहा गया अच्छा ये सुविज्ञ नहीं होता है बहुत अचिंत्यमान बहुत ही चिंतन करे तो भी इसलिए तत्वदर्शी आचार्य से ही सामना करना चाहिए बहुत चिंतन करने पर भी सुविज्ञ नहीं होता है सामान्य रूप से शब्द से कुछ समझ लिया प्रपंच मिथ्याय ब्रह्म में जीव ब्रह्म है एक ये तो छोटा बच्चा भी सिखा दो पाँच मिनट में बोलेगा बोलने का आ गया बोलो प्रपंच मिथ्या हो गया मैं ब्रह्म हो क्या मैं ब्रह्म हूँ और रटो फिर पूछा बताएँ क्या वेदांत क्या कहा गया कह मैं ब्रह्म हूँ और क्या है ना प्रपंच मिथ्या बोलने समय शब्द भी ठीक नहीं बोल पाता है तो भी रट बोल देगा ये नहीं तो ये सभीज्ञ हैं सुष्टु विज्ञ हैं अर्थों को समझे शब्द को नहीं अर्थ समझे ऐसा बहुत आ अवर ज्ञानी भिन्न से सुनने पर नहीं होता है अन्य प्रोक् गतिर नास्त अन आचार्य पुक् अनुक्त के बहुत प्रकार थे तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा अप्रथक दर्शन आचार्य तत्वर्शी आचार्य के द्वारा कहने पर अन्य पोक् गतिर नास्ती अन्य अपृथदर्शी आचार्य अथवा आत्मा अभिन्न रूप से कहने पर गतिर नास्त गति चिंता नहीं है एक गति शब्द का भी बहुत अर्थ किया है चिंता नहीं है वीर का आत्मा में गति ये सब विकल्प समाप्त है आत्मा है नहीं ये इस प्रकार चिंता नहीं है अथवा अन्य स्म अभिन्न आत्मा में उपदेश करने पर और अन्य की अवगत नहीं अन्य का ज्ञान नहीं होगा एक तत्व ज्ञान हो गया तो अन्य कुछ है ही नहीं कि ज्ञान होगा अन्य कोई ज्ञान का विषय है ही, ही नहीं इस अन्य की गति का तो अवगति ज्ञान नहीं होता है और अनन्य आत्मा में कहने पर ज्ञान फल है अवश्य ही ज्ञान होगा ज्ञान होने पर आगे अनवगति अनन्य प्रत्ये अगति अव अगति, अगति का तो अवगति अनवगति अज्ञान नहीं अनन्य अनन्या आत्मा अभिन्न आत्मा में उपदेश क्या यही ब्रह्म है ऐसे उपदेश करने पर आचार्य यदि तत्वोदर्शी आचार्य उपदेश करते है अगति अब अनवगति नहीं ज्ञान हो ही जाएगा अधिकारी को अधिकारी न प्रमित जनक अवेद जब उपदेश होता है अभिन्न आत्मा उपदेश करने पर अवश्य ही ज्ञान हो जाएगा अथवा संसार गति नास्ती गति का बहुत अर्थ क्या गति है चिंता नहीं आत्मा है अथवा नहीं है ये चिंता नहीं दूसरा है अन, अवगति अन्य का ज्ञान नहीं होगा आत्मा से भिन्न कुछ नहीं ये दूसरा अर्थ हुआ तीसरा अर्थ अगतिरस्त नास्ती अगति मतलब अज्ञान नहीं अवश्य ज्ञान हो जाएगा और अच्छा चतुर्थ होता है और संसार की प्राप्ति नहीं होती है गतिरस्थ नास्ती संसार गति नहीं हो ज्ञान हो जाएगा अवश्य ज्ञान होगा मोक्ष हो जाएगा अनुयान ही अतर्क्यम अनुप्रमाण अनुप्रमाणा तो अनुयान अनुप्रमाण से भी अन्यान अनुतर से भी अनुसे भी अनुतर अत्यंत सूक्ष्म है और अतर्क्यम जितने तर्क करके अनुपरिमाण कोई विषय विषय करेगा से और सूक्ष्म है अनु है इसे तार्किक तर्क के द्वारा इसका निश्चय नहीं होगा अतर्क है तर्क बुद्धि का में नहीं तार्किक के उपदेश से ज्ञान नहीं होगा आत्मदर्शी उपदेश से ज्ञान होगा खाली तर्क से नहीं अनुभव हो अत्यंत सूक्ष्म है सूक्ष्म का तो छोटा नहीं कोई कह के आत्मा अनुपरिमाण अनुशब्द कह दिया छोटा है अनुपरिमाण देह के अंदर पूरा शरीर में आत्मा नहीं छोटा सा है छोटा सा होगा तो क्या होगा सुखा दुखा गंगा जी में जाकर डुबिक लगाओ जैसे सुई में इधर चेतन इधर चेतना इधर चेतन जैसे ठंडी कभी इधर लगे कभी पाद कभी में लगे कभी सिर में लगे ऐसा होना चाहिए पूरा शरीर में ठंडी कैसे लगती है और कहते हैं सूक्ष्म आकाश भी कहा गया यथा सर्वगौथम सूक्ष्म आकाश हमने पर लिप्यते देखो सर्वगत कह करके सूक्ष्म कहते हैं आकाश सुक्ष्म है किंतु सर्वगत है इस प्रकार आत्मा सूक्ष्म है आकाशवत सर्वगत आत्मा जो सूक्ष्म है छोटा परिमाण ऐसा नहीं अनुपरिमाण महान है किंतु सूक्ष्म उसको कहा गया इसलिए वो आकाश जैसे सूक्ष्म है उसमें कोई गुण नहीं जिसका अग्नि से जल न जल से गिलापन नहीं होता है जिसका विभाग नहीं होता है छेदन नहीं होता है ये सूक्ष्म है कोई गुण नहीं कोई धर्म नहीं इंद्रिया का विषय नहीं तो मन इंद्र के विषय नहीं होने से सूक्ष्म कहा अत्यंत सूक्ष्म अणुतर जितने अणुहित सूक्ष्म उससे भी सूक्ष्मांतर तर्क के माध्यम से जितने सक्षम वस्तु का ज्ञान होगा उससे भी सूक्ष्मांत रहे नैषा तर्कण मतिरापने न सुज्ञा प्रेष्ठ याप सत्य धृतिशी ता दृग्न भूया नचिकेत ऐसा मत तर्क न न अपनया तर्क से इसकी प्राप्ति नहीं होती न प्रापणिया अथवा न हापनिया ये जो बुद्धि ज्ञान तर्क से इसकी प्राप्ति नहीं होती अथवा जिसको इसे साक्षात्कार से ज्ञान होता है तर्क से इसका कोई त्याग नहीं कर सकता बाध नहीं कर सकता है तर्क से इसका बाध नहीं होगा न हापन या न त्य हातव्य अपनेतव्य दो अर्थ क्या तर्क से आत्मबुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और तर... तर्क से आत्मबुद्धि का नाश भी नहीं होगा श्रवण से जो ज्ञान होता है तर्क से उसका बाध नहीं हो सकता है केवल तर्क करके ही ज्ञान होगा ऐसा नहीं श्रवण प्रधान है उसके बाद शुति अनुकूल तर्क से मनन करना तर्क सहाय किंतु तो तर्क से ही प्राप्त नहीं आचार्य से श्रवण करे शुति अनुकूल तर्क मनन करके आगे निधि सुनना तर्क के द्वारा ही बुद्धि का बाध कोई नहीं कर सकता है प्रोक्ता अन्य नव सुज्ञानय पृष्ठ हे पृष्ठ प्रियतम शिष्य को कहते प्रियतम करके आचार्य भगवान कहते ज्ञानी तो आत्मेवतम अत्यंत प्रिय तो सुज्ञानय तो प्रोक्ता अन्य नहीं अन्य कौन कोार्किक से भिन्न जो का ज्ञान उससे कहने पर ही ये ज्ञान होगा तर्कबुद्धि वाले कहने से नहीं आत्माभिज्ञ आचार्य के कहने पर ही सुज्ञानय होती या तुम आप सत्य धृति सत्याधृतिस्य धृति संकल्प सत्य संकल्प धर्य ये सब कुछ दे करके नहीं ले करके तुम जिसको प्राप्त कर लिया याम त्वम आप अभी आत्मा का उपदेश नहीं हुआ किंतु आगे उपदेश करेंगे उपदेश करेंगे योग्य अधिकारी दे करके कहते थे तुम तो मिल ही गया याम त्वम आप जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त कर ली मेरे बरह प्रधान से जिस बुद्धि को तुमने प्राप्त कर ली ये बुद्धि तर्क से प्राप्ति नहीं होती कोई तर्क तार्किक ऐसी बुद्धि का बात नहीं कर सकता है सत्य धृत्य ब्रतासी तुम तो तुम्हारा धृति धृतिधर्य निश्चय सत्य है सत्य विषय में तुम्हारा स्थिर बुद्धि है ईदृ त्वादृक् नूया नचिकेत पृष्टा हे नचिकेतवादृक् पृष्टा भूयात तुम्हारे जैसे प्रश्न करने वाले मुझे मिले आचार्य कहते तुम्हारे जैसे शिष्य मुझसे मिले अच्छा शिष्य प्राप्त होने पर आचार्य खुश हो जाते हैं बतासी सत्य धृत्य बता, बता अनुकंपा करके कहते बड़े खुश होकर के तुम्हारे जैसे पूछने वाला प्रश्न करने वाला मुझे मिले प्रस्ताव और अपन समय यमराज कहते हैं कहते कहते है, मेरे से भी बढ़ करके आ कैसे कहते जाम्य हम शीरित नियध्रुव प्राप्य ति ध्रुवम अनित्य मैं नचिकेतन द्रव्य प्राप्तवास्तमे अहम सेवधि ये मैं जानता हूँ सेवधि निधि ये कर्मफल निधि के समान सामन जैसे धन संपत्ति रखते हैं गाढ़ करके ये कर्मफलूप सेवधि अत्यमित जाना ये अन्य है मैं जानता अनित्य जान करके भी क्यों अनित्य है? नहीं न ही अध्रव ही प्राप्य ती अनित्य कर्म से ध्रुव नित्य सुख प्राप्त नहीं होता है इसलिए अनित्य कर्म से जो प्राप्त होता अनित्य है अनित्य में जानता हूँ तत् तो मया नचिकेत चित्तो अग्नि ये जानते हुए भी मया नचिकेत अग्निचित ये नचिकेत अग्नि नचय किया स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये अग्नि कर्म मैंने किया जानता हूँ ये कर्म अनित्य है कर्म फल अनित्य है अनित्य कर्म से फल सुख नित्य नहीं होगा तो भी मैंने ये कर्म किया अनित्य द्रव्य प्राप्तवानश में नित्यम अनित्य द्रव्य से अनित्य कर्म से मैं इसे प्राप्त किया नित्य वस्तु तो नहीं है आपेक्ष के नित्य स्वर्गाख्य नित्य को मैंने प्राप्त किया एमराज पद को प्राप्त किया अर्थात मैं जानता हूँ कर्म से उपासना से नित्य प्राप्त नहीं होगा ये अनित्य जानता हूँ अनित्य से नित्य प्राप्त नहीं होता है जान करके भी नचिकेता नचिकत अग्निचयन किया ये कर्म के कारण मैं यम राजपद में, में हूँ ये अन्यद्रव्य से इस नित्य को मैं प्राप्त किया स्वर्गा के नित्य को ये नित्य नहीं आपेक्ष के नित्य ही काम श्या जगत प्रतिष्ठा क्रोरन्य क्रतोरनमय क्रतो क्रतो से पार स्तम दुर्गा प्रतिष्ठा दृष्ट धृत्या धीरो नचिकेतोत्यसाक्षी कामस्याप्ति समाप्ति काम की समाप्ति जहाँ यह विराट पद है जगत प्रतिष्ठा जगत की प्रतिष्ठा है आश्रय है जो उपासना का फल है काम की प्राप्ति सब काम हिरण्यगर्भ पद में जब रहते हैं सब काम की समाप्ति हो जाती है क्रतुर अनंत्यम क्रतु है क्रतु उपासना का फल अनंत अनंत्य हिरण्यगर्भ हिरण्य गर्भ अभय से तो अभेक पार पर नििष्ठा सब कर्मोपासना का परम पद हिरण्य गर्भ स्तोम महत स्तोम स्तुत्य और महत है महत है इसमें मणिमा आदि ऐश्वर्युक्त होने के कारण स्तोम च तत्मह स्तोम महत्व अत्यंत स्तुत्य है उरुगा उसकी गति सब आगमय से उरुत्व गेयम उरुगायम पूर्णत्व ज्ञान किया गया ये विस्तीर्ण गति इसकी और ये प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठां आत्मा की स्थिति निरंतर इसको देख करके समझ करके हिरण्यगर्भ पद जो अत्यंत श्रेष्ठ है कर्म उपासना का फल हे नचकेत धीर अत्यसाक्षी तुम तो इसको संसार गति को छोड़ दिया इच्छा नहीं किसको प्राप्त हो सकता है किंतु अत्य सा अत्यत्य पूरा बुद्धिमान धीर धीमान होने से ये सबको छोड़ दिया इच्छा नहीं कि तुमने इसको जितने में दे रहा था उसको नहीं लिया अत्यंत गुणवान तुम हो तम दुर्दर्शम गूढ़ मनुप्रविष्टम गुवाहित गहरिष्ठम पुराणम अध्यात्म युगा न धीरो हर्ष शोको जहाँ जो दुर्दश आत्मतत्व है तम दुर्दर्शन दुखे न प्रयत्न अधिक करना दुर्दर्श का दर्शन नहीं होगा छोड़ो ऐसा नहीं प्रयत्न प्रमाद छोड़ करके निरंतर प्रयत्न करना प्राप्ति तक लगना पड़ेगा गुढ़ गहन है अनुप्रविष्टम ये सामान्य ज्ञान बारे इसको नहीं जान सकते है गुहा इतम बुद्धि रूप गुहा में स्थित है बुद्धि में उपलब्ध होने से गुहा में स्थित कहा जाता है सर्वव्यापक सर्वत्र है गहरेष्ठम गौर है गह गौ, गहन स्थान में स्थित न पुराणम पुरापि नव पुराणम ये पुराना होने पर भी नया है हमेशा एक रूप और अध्यात्मय योग है अध्यात्मय विषय से हटा करके मन को परम आत्मा में लगाना विषय में मन जाता है सब इंद्रिय विषयों को मन हटा कर इंद्रिय और मन को विषय से हटा करके आत्मा में लगाना ये अध्यात्म युग उसकी प्राप्ति अध्यात्म योग अधिगम अध्यात्म युग अध्यात्म योग की प्राप्ति से देव विषय से इंद्रिय मन को हटा करके परमात्मा में लगाए और निरंतर श्रवण मनन के बाद मनन करके देव महत्व धीर विवेकी ज्ञानी हर्ष शोको जहाती ये जो विषय जन्य हर्ष शोक सामान्य कुछ थोड़ा प्राप्त हो गया हर्ष हो गया थोड़े हो तो दुख ये सबको छोड़ देता है स्वयं परिपूर्ण आनंद रूप हो जाता है एक त्रुआ संत्य प्रवृहधर्म्य मणुमेतमाप्य समोद तेमोदि लब्धवा विवृतम सदम नचिकेत सम्मे एतः इसको श्रवण करके आचार्य आगम से सुन करके और सम संपरीगृह सम्यक परिग्रह सम्यक पिग्रह अथ आत्म पिग्रह मे अहम अस्मी ऐसा समझ करके सम्यक पिग्रह मर्त्य मरण धर्म वाला जी जीव है प्रवृह पृथक करके देहादि से उद्यम्य उद्यम पृथक ना के देहादी से विलक्षण समझ करके इसको धर्म्य कहा धर्मादनपेतन तो धर्म्य धर्मयुक्त हे शरीरादि से पृथक करके अनुम एतम आप्य ये अणुसूक्ष्मतम इसको प्राप्त करके मनन करके मृत्य ज्ञान होने पर स मोदते मोदन्यम ये मोदते मोदन्य हर्षण आत्मतत्व ये तो सौसे आनंद रूप इसको तत्व तो साक्षात्कार करने पर मोदते प्रसन्न होकर के ये ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप हो जाता है आनंद रूप से रहता है विवृतम सदम नचिकेतम अन्नी है नचिकेतम सदमा विवृत ये जो सदम गृह है स्थान आत्मत है आत्मतत्व है ब्रह्म के सदम स्वदेशिका का सदम है भवन ये ब्रह्म रूप जो तुम्हारे लिए विवृत तुम्हारे लिए रास्त खोला हुआ है कोई विघ्न नहीं है अर्थात तो मोक्ष के लिए तुम अधिकारी हो अभी उपदेश नहीं हुआ उसकी स्तुति करते जाते हैं यमराज नचिकेता देखा हमको उपदेश करना चाहिए प्रश्न क्या उत्तर नहीं देते हैं अपने अपने स्तुति सबको आशा अच्छा लगती है इन स्तुति अच्छी नहीं है अपमान तप वृद्धि सम्माना तो तपक्षय अर्चित पूजी तो विप्रो तो दुग्धा गौरी वीदति अपमान से, से तपक की वृद्धि है सम्मान से तपक्षय <coughs> अर्चित तो पूजित तो विप्र और दुग्धा गौरी व जैसे गाय जब तो दूध देती है तो खिलाते पिलाते बड़े खुश और जब दूध देना बंद तो कहते एक तरफ किना में बांध दे थोड़े डाल दिया कभी कुछ सुखा सुखा दुखी होता है इसी प्रकार जो सम्मान से प्रसन्न होते हैं जो मुख्य मुमुक्ष परमात्मा तत्व को चाहता है वो सम्मान से दूर हटे अपमान तपवृद्धि सम्मान लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपमान मिले तो भी अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वाच पृष्ठतः स्वक्यम साधयित उपमान कार्यभ्रमश ही मूर्खता अपमान को सामान्य करे मानम कृपा च पृष्ठ जहाँ सम्मान उसको पीछे कर भाग जाओ वहाँ से सम्मान जरूरत नहीं स्वकार्यम कार्यम साधे पमान अपने कार्य सिद्ध करें कार्य भ्रम से ही मूर्खता जो उद्देश्य लक्ष्य है उसको यदि प्राप्त नहीं कर पाया यही मूर्खता है अपने आप देखो समझ कर लो अपने आप को क्या कहना स्वयं देख लो क्या कर रहे हैं ठीक रास्ता में चले तो ठीक ही नहीं तो कार्यभ्रम से ही मूर्खता लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर तो मूर्खता है तो नचिकेता कहता है ये सब छोड़ो अभी हमको जो प्रश्न का उत्तर दीजिए अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अन्यत्रस्मात्ता कृताद अन्यत्र भूता चव्या च यद पश्यसी तद्वेद तद्वद ये उसको उपदेश कीजिए मुझे अन्यत्र धर्मात अन्यत्र धर्मात धर्म से भी भिन्न है अधर्म से भिन्न है ये शास्त्रीय कर्म उपासना धर्म है और अधर्म शास्त्र निषिद्ध वो सबसे भिन्न है उनके फल से भिन्न हे उनके साधन से भिन्न हे ये सब से विलक्षण हे अस्मा कृता कृता कृत कार्य अकृत कारण ये सब कार्यकार विलक्षण है। हे अभूता चव्या अतीत भविष्य वर्तमान तीनों काल से भिन्न काल तय परिन्न जो नो कालत्र परछन्न नहीं हो जस्तु आत्मतत्व तत्प्यसि वो आप उसको जानते हो तदवद वो उपदेश कीजिए इसलिए ये जो अब प्रशंसा छोड़कर के वो आत्मतत्व तो तो का उपदेश कीजिए उपदेश का आरंभ करते हैं यमराज सर्वे वेदा यथ पदमा मनती तपासी सर्वाणी चद ब्रह्मचर्य चरती तत्ते पदम संग्रहेणी तत् सवेद जिस पद का आमंति जिस पद का प्रतिपादन करते हैं ऐसे मुख्य रूप से तो वेदांती प्रतिपादन करते सर्वे वेदा में वेद के एक देश ज्ञान का उपदेश और कर्मकांड भी परंपरा से इस ब्रह्म का प्रतिपादन ज्ञान के लिए ही है कर्मकांड का तात्पर्य नहीं कर्म करके स्वर्ग जाओ इसके लिए कर्म करना है अंतकुण शुद्धि के लिए यज्ञ न दान न तपसा विविध शांति श्रुति कहती यज्ञ दान तपस ज्ञान का साधन है निष्काम कर्म करने पर ज्ञान प्राप्ति होती है अंतकोण शुद्धि के द्वारा इसलिए कर्मकांड का भी पर परिवसान परम तात्पर्य इसी ब्रह्म प्रतिपादन करने में अंतकोण शुद्धि के द्वारा और ज्ञानकांड साक्षात प्रतिपादन करते हैं तपान ये संपूर्ण तप से कर्म लेना जितने कर्मसू जिस प्राप्ति के तप कर्मसू तप कर्म सर्वाणी से यद वदंती जिस प्राप्ति का साधन है पर ब्रह्म प्राप्ति का साधन है यदि इछन ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य जिस तत्व को इच्छा करते हुए गुरुकुलवास ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठान करते हैं तो तत्पदम ते संग्रहण ब्रवीमी उसी पद को संक्षेप से तुमको मैं कहता हूँ ओम इति ते ओम है ये उसका ओम यह उपदेश करते ओम उसका वाचक है और प्रतीक है पर ब्रह्म का जो वेदांत श्रवण करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनके लिए ध्यान उपासना का उपदेश किया जाता है इसलिए ओम उपदेश करते हैं ध्यान करने के लिए इसमें पर ब्रह्म दोनों का चिंतन होता है आगे अपराह में कहेंगे ओम पूर्ण मदह पूर्ण पुर्ना मिदम पूर्णाथ पूर्ण पुर्ना मुदच्यते पूर्ण पूर्णमादाय पूर्ण